दौराइए ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ध्यानांजनशलाकुर यम श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमोष्ट स्थापितूतले स्वयं रूपा दधा स्वदातिक हे कृष्णा करुध दीन बंधु जगतपे गोपेश गोपि का कांता। राधाकांत नमस्ते राधे वृंदावनेश्वरी सुते वृंदवेशर वृषभ प्रणमा हरिप्रि वाचाकूपे कृपा सिन्धुवे पति पावेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्णा चैतन्य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 रघुनाथायथाया नमः हरे कृष्णा तो आपका पुनः स्वागत है इस नव दिवसीय सत्र में <coughs> तो कल हम चर्चा कर रहे थे भगवान के दिव्य लीलाओं पर चर्चा करते करते हमने श्रवण किया था किस प्रकार से मंथरा से प्रेरित होकर कई कई भगवान राम को वना वनवास के लिए भेजने के लिए तत्पर बजाती जाती है और दूसरा वो चाहती है कि मेरे जो पुत्र है भरत उसका राज्याभिषेक हो जाए तो ये सब चीजों को सुनते हम आगे बढ़े थे और भगवान राम उसको अपने पिता की सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा स्वीकार करते हुए वहां से चल पड़ते हैं भगवान राम वनवास के लिए निकलते हैं सुमंत्र के साथ और सुमंत्र के साथ जाते जाते भगवान राम अकेले ही नहीं गए बल्कि संपूर्ण अयोध्या के जो निवासी हैं वो भगवान राम के साथ चल पड़े उन्होंने कहा कि उस दुर्बुद्धि कैकई को यहाँ रहने दो हम इस अयोध्या को त्याग करेंगे और यह अयोध्या मनुष्यों से रिक्त हो जाएगी और प्राणियों का भूत प्रेत पिशाच आदि का स्थान बन जाएगा तो ऐसा बोलकर अयोध्या वासी भगवान राम के साथ गए और चलते चलते तमसा नदी के तट पर भगवान राम पहले दिन निवास करते हैं और रात्रि में वहाँ शयन करते हैं और शयन करने के पश्चात जल्दी ही राम उठ जाते हैं क्योंकि राम ने सोचा कि इन सबको कैसे मैं अपने साथ लेके जाऊं तो भगवान राम मानो मध्यरात्रि में उठे हो और उनको एक प्रकार से धोखा देकर वहां से आगे निकल पड़ते हैं और सुबह जब अयोध्या उठते हैं तो अयोध्या देखते हैं कि अरे राम यहाँ नहीं है सीता नहीं है लक्ष्मण नहीं है सुमंत्र आदि नहीं हैं तो वो समय ये अत्यंत पीड़ित हो जाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं अयोध्या की ओर और अयोध्या की ओर उनको लगा कि अयोध्या में होंगे फिर अयोध्या में जाकर देखते हैं कि भगवान राम वहाँ नहीं वापस आए तो फिर अत्यंत दुख के साथ अयोध्या वासी किसी न किसी प्रकार से अयोध्या में निवास करने लगते हैं तो भगवान वहाँ से आगे अपनी यात्रा वनगमन की कंटिन्यू करते हैं तो लक्ष्मण ने उस रात्रि में सीख लिया था कि यदि मैं भी ऐसे सोता रहा तो एक दिन आएगा कि राम मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो लक्ष्मण ने निश्चय किया कि मेरे जीवन से राम नहीं जाने चाहिए उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मुझे तत्पर होना चाहिए तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए इस प्रकार से सभी प्रकार के कष्टों को उठाने के लिए तत्पर होना चाहिए हाँ कि उसके जीवन से राम ना चले जाए या भक्तों का संग दूर ना हो जाए हमारे जीवन में राम जाने का अर्थ क्या है हमारे हाथ से भगवान के नामों का जप न छूट जाए या भक्तों का संग ना छूट जाए ये वास्तव में जहां भक्तों का निवास है वह भगवान निवास करते हैं जई स्थान वैष्णवगन सही स्थान वृंदावन आचार्यगण कहते कि जिस स्थान में वैष्णवों का निवास होता है भक्त निवास करते हैं, वो स्थान वृंदावन से अभिन्न है साक्षात भगवान का वो लीलामय धाम है और धाम में भगवान सदैव अपने भक्तों के संग में अनंत लीला करने में तत्पर रहते हैं तो भगवान वहां से निकलते हैं और लक्ष्मण सोचता है कि इसके आगे मेरे जीवन में कोई निद्रा नहीं होनी चाहिए हाँ तो भगवान के बारे में सोचते सोचते लक्ष्मण कहते हैं कि अभी मैं आगे जितने भी चौदह साल के लिए जा रहा हूँ मैं वन में शयन नहीं करूँगा और सदैव राम की सेवा के लिए और सीता की सेवा के लिए तत्पर रहूंगा तो इस प्रकार से वो लोग आगे बढ़ते हैं और हम श्रवण करते हैं कि आगे एक स्थान आता है श्रृंगवेरपुर जहां भगवान राम पहुंच जाते हैं तो वहां भगवान राम के जो बचपन के मित्र हैं जो निषाद राज वो भगवान के बचपन के मित्र थे उनका जो ननिहाल है वो अयोध्या था तो ऐसे निषाद राज भगवान के साथ बाल्यकाल में अयोध्या में खेला करते थे जब उनको पता चला कि अरे अब भगवान या राम आ रहे हैं तो ये समाचार मिलते ही निषाद राज वहां से निकल पड़ता है और उनके स्वागत के लिए जाता है कंदादि जो भी खाद्य सामग्री है वो लेकर पहुंचता है उनके चरणों में प्रणाम करता है कई सारी वस्तुएं उनको अर्पित करता है तो भगवान राम वो देख के आनंदित हो जाते हैं वो पूछते कि क्या कारण हुआ कि आपको राजपाठ को त्याग करना पड़ा अब वनगम क्यों करना पड़ा आपको ऐसे कई सारे प्रश्न उनको पूछते हैं और उन्होंने कहा मेरे होते हुए मेरे सेवक होते हुए आपकी ऐसी दशा क्यों है बल्कि कहते जिसने आपको वनगमन के लिए भेज दिया है अयोध्या से निष्कासित किया है मैं अभी उसका वध करता हूं कहते मुझे बताओ किसने किया तो राम तो कुछ बताने के लिए तत्पर नहीं थे और मानव ये कह रहे थे कि हे राम मेरी सारी सेना को लेते हैं और अयोध्या पर हम आक्रमण करते हैं इतना ही नहीं चलो वो भरत वहां राजा हो जाए ये राज्य तो आपका ही है ये भी एक राज्य के राजा थे निषाद राज इन्होंने कहा अभी आप इस पर राज्य कीजिए तो राघव या भगवान उनके ऐसी सेवा की भावना मनोभाव को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान राम उनको सारा जो वृत्ता है उनके साथ जो घटित हुआ था उसको सुनाते हैं और उसी रात्रि में एक वृक्ष के नीचे बल्कि राजा का महल आदि नजदीक ही था लेकिन भगवान राम ने सोचा वन गमन के लिए आया हो तो मुझे कैसे रहना चाहिए एक तपस्वी की भांति रहना चाहिए हाँ तो पहली भा, बार भगवान फिर वृक्ष के नीचे पर्ण को बिछाकर पर्ण शैया पर जिसको कहते हैं शयन करते हैं सीता देवी के साथ और उस रात्रि में उनकी रक्षा करने के लिए लक्ष्मण बाण हाथ में लेकर तत्पर थे केवल लक्ष्मण ही नहीं बल्कि लक्ष्मण के साथ ये जो निषाद राज हैं अब वो भी तत्पर थे उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने भी बाण हाथ में लिया और जहां बीच में ये शयन कर रहे थे उनके चारो गर्द इर्द गिर्द लक्ष्मण भी घूम रहे हैं और उनके साथ निषाद राज भी घूम रहे हैं बल्कि जैसे ही इन्होंने प्रतिज्ञा ली थी मैं शयन नहीं करूंगा निद्रा को स्वीकार नहीं करूंगा सोंगा नहीं चौदह साल के लिए तो साक्षात निद्रा देवी लक्ष्मण के पास आती है कहते फिर मैं कहा रहूंगी यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करोगे तो, तो मेरी क्या व्यवस्था है मुझे भी तो आज्ञा का पालन करना है हाँ तो उन्होंने कहा अभी चौदह साल के लिए मेरी जो पत्नी है ना उसकी भी तो सेवा को होनी चाहिए भगवान राम के प्रति कुछ उसका सेवा में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए तो कहते हैं कि हे निद्रा देवी आप क्या करो जाओ न? और वहां जाकर अवधपुरी में जाओ और ये उर्मिला के ऊपर हावी हो जाओ न? जैसे कभी कभी नींद हमारे ऊपर हावी हो जाती है न? तो कहते फिर जब मैं वापस आ जाऊंगा तब तुम्हें मैं स्वीकार करूंगा तो इसलिए गुड़ाकेश हाँ भगवान गीता में अर्जुन को गुड़ाकेश कहते हैं आ, गुड़ा का नींद तो जो गुड़ाके या नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है उसको गुड़ाकेश कहा जाता गुड़ा तो लक्ष्मन है और वास्तव में असली गुड़ाकेश तो लक्ष्मण है लक्ष्मण के जैसा कोई नहीं हुआ जो इतने लंबे समय तक सोया नहीं है हमारी हालत जन्माष्टमी के समय खराब हो जाती है जन्माष्टमी के मध्य रात्रि फिर सुबह दूसरे दिन प्रभुपाद का आविर्भाव होता है तो भक्तों को फिर से मंगल आरती आना होता है बेचारे तीन बजे सोने जाते हैं फिर साढ़े तीन बजे उठ के फिर से स्नान करके मंगल आरती अटेंड करने के लिए आते है हमें वो भी इतना सहन नहीं होता लेकिन यहाँ लक्ष्मण पूर्ण रूपे न, आ, क्या करते है? उसको स्वीकार करते हैं उस सेवा को और फिर लक्ष्मण से निषाद पूछते हैं तो लक्ष्मण सारा जो वृत्ता उनको सुनाते हैं और लक्ष्मण कहते हैं कि देखो हंस तुली का हाँ बना हुआ जो मुलायम है, है, राम शयन करते थे आज मेरे राम को कहा पर्ण की शैया पर सोना पड़ रहा है हाँ तो ऐसा बोलते हुए ये भगवान राम शयन कर दिए और फिर सुबह उठ जाते हैं प्रात विधि करके वहां से निकलने की तैयारी करते हैं तो निषाद राज को लग, कहते हैं राम कि हे निषाद राज थोड़ा क्या करो वटम का दूध लेके आओ हाँ वटम वृक्ष सफेद आ, वो दूध जैसा निकलता है वो लेके आओ क्योंकि मैं वन में आया हूँ मुझे वास्तव में तपस्वी के भाती जीवन यापन करना है हाँ तो उन्होंने कहा वो लेके आ गए लेके आ गए ले तो भगवान ने कहा ऐसे बालों को नहीं रखना है वन में तो तपस्वियों के तो बाल कैसे होते हैं होती हैं। तो भगवान राम ने वो सब स्वीकार किया उस वट वृक्ष के को और उसके द्वारा अपनी जटाएं उन्होंने बना ली तो ये जो सुमंत्र है उनको वहां तक ही ले गए थे हाँ निषाद राज के वहां तक सुमंत्र भी था रथ के साथ पहुंचा था भगवान ने कहा कि अभी ये जो संधि का नदी आ गई है अभी ये अयोध्या की सीमा है उसके परे है सुमंत्र में आपको नहीं ले जा सकता उसके आगे में चला जाऊंगा वनगमन करूंगा तो वो भगवान राम व खड़े हो जाते हैं उत्तर की दिशा में अपना मुख करते हुए हैं, क्या करते हैं अयोध्या को प्रणाम करने लगते हैं अयोध्या को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे है अयोध्या आप मेरे वास्तव में नित्य निवास स्थल ये प्रतीक्षा करता हूं कि मैं पुनः आपका दर्शन करूंगा और पुनः शरियो में क्या करूंगा आकर? स्नान करूंगा ऐसा कहते हुए भगवान पूरा दंडवत मारते हैं बल्कि अयोध्या भगवान को बहुत प्रिय है अवधपुरी समपुरी सबावनी सुहावनी तो कहते हैं अवधपुरी ममपुरी सुहा जो ये अयोध्या है ये मेरी पुरी है मेरा स्थान है ये मुझे बहुत आनंद प्रदान करती है और वास्तव में अयोध्या से बहुत प्रेम था इतना प्रेम कि लंका में अपना पावने रखा राम ने जब इनको मारा रावण को मारा तो विभिषण कहते उसी उसी दिन कहते चली है आप अभी क्या कीजिए थोड़ा लंका में अंदर चलिए अभी तो बाहर ही थे युद्ध स्थल में कहते लंका में अपने चरण रखिए है और अंदर चलिए कहते नहीं वो लक्ष्मण को संबोधित करते हुए भगवान राम कहते हैं यम स्वर्णमई लंका नमे लक्ष्मण रोचते हे लक्ष्मण ये जो स्वर्णमई लंका है इसमें मुझे कोई आनंद नहीं है इसके प्रति मेरी कोई रुचि नहीं है वो कहते हैं जननी जन्मभूमि चर्ग तपी फेमस लोग हम कई बार पढ़ते हैं सुनते हैं तो कहते हैं कि मेरी जो माता है जननी और जन्मभूमि वो स्वर्ग से भी क्या है श्रेष्ठ है और मुझे तुरंत अभी अयोध्या के लिए जाना होगा तो वो देखो इतना प्रेम अयोध्या से कि भगवान राम ने अपने चरण भी लगता में नहीं डाले कहते हैं, अभी मेरा जो कार्यता हो गया अभी मुझे दौड़ना है अयोध्या की ओर निकलना है तो सुमंत्र को यहां निषाद राज के वहां कहते हैं कि आप जो रथ लेके वापस चले जाओ और ये जो मेरे पिता हैं दशरथ की सेवा कीजिए और उनको कहिए कि भगवान राम ने आपको प्रणाम कहा है और राम डांट नहीं रहे हैं तो सुमंत्र कहते मैं कैसे जाऊं ये खाली रथ लेके कैसे जाऊं पहुंचूंगा तो ये मेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे मुझे मारेंगे कि तो राम को लेके गए हो बिना राम के वापस आए हो ये डर रहे थे और उनको कैसे तो कैसे उनको उनको बताना होगा कई कई को कि अभी राम वन, वन में प्रवेश कर चुके हैं तो कई कई को थोड़ा सा आनंद होगा कि वास्तव में यह गए हैं और वह सत्य इसको स्वीकार करेगी तो ये बोलकर फिर और तीन दिन के लिए सुमंत्र वहां ही रहते हैं और बाद में फिर अयोध्या के लिए निकलते हैं तो उस समय गुह को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप क्या करो मेरे लिए है अभी गंगा है मेरे लिए व्यवस्था करो इसको पार करने की तो फिर नाव नाव को नाव अरेन्ज करते हैं तो वाल्मीकि रामायण में ये जो केवट का प्रसंग हम सुनते हैं उसका वर्णन नहीं है बल्कि वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि राजा निषाद राज ने भगवान के लिए उस नाव को अरेज किया था और वो उसको पार करके ले गए थे तो लेकिन वर्णन आता है कि वहां केवट भगवान को पार करता है और ये सब लोग वहां तट पर खड़े थे तो केवट कहता है कि मैं आपका मर्म जानता हूँ आप कौन हो ये लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है कहते हम इनको ठीक से नहीं जानते और तू कहता है कि मैं इनको जान लेता हूं इसको मर्म को जानता हूं आ? और वो कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक आपके चरणों का पाद प्रक्षालन नहीं करूंगा और पाद प्रक्षालन चरणों का अभिषेक करने के पश्चात आपको बिठाऊंगा और ले जाऊंगा क्योंकि मैं जानता हूँ आपके चरण क्या है बड़े ही अद्भुत है वहां पत्थर पर पाव दिया तो उसको प्रकट हो गई कौन अहिल्या देवी अहिल्या माता प्रकट हो गई और वो कहते हैं वो शीला जो पत्थर है वो बहुत कठोर है फिर भी वो परिवर्तित हो गए एक स्त्री के रूप में मेरे नाव बड़ी मुलायम है और ये लकड़ से बनी है इतनी सॉफ्ट है इसको जल्दी स्त्री बनने में टाइम लगेगा नहीं मानो चरण नजदीक ले जाओगे तो ये स्त्री में परिवर्तित हो सकती है तो बल्कि क्या वो जानता नहीं था क्या अभी अयोध्या के बाद इतना चल चल के जहां भी चले है भगवान ने पाव रखे तो क्या कई कितने पत्थरों के ऊपर में तो पाँव रखे होंगे क्या अयोध्या से लेकर यहां तक क्या स्त्रियां उत्पन्न हुई नहीं क्या <laughs> तो ये सब जानता था वो लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं है, क्या करूंगा आपके चरण प्रक्षालन करने के पश्चात जाने दूंगा तो कारण क्या था आचार्यगण कहते हैं वो केवट बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि केवट चाहता था कि भगवान राम यहाँ आए हैं और उनका चेहरा जरा मुरझाया हुआ है मैं चाहता हूं कि वो कैसे रहे हमेशा हंसते हुए वो उनको चाह रहा था भगवान राम मुस्कराए तो मैं आनंदित हो जाऊंगा भक्त का यही तो गुण है कि वो कृष्ण के फेस में स्माइल देखना चाहता है भक्त अपनी सेवा के द्वारा कृष्ण स्माइल कर रहे हैं तो भक्त यहां आनंदित हो जाता है कृष्ण दुखी है तो भक्त का हृदय भी दुखी हो जाता है ये उसका है तो ऐसे उन्होंने कहा कि मैं भगवान राम को ऐसे नहीं देखना चाहता हूं लक्ष्मण को तो और गुस्सा बढ़ते जा रहा था तो लक्ष्मण को देखते कह, देखते हुए कहते हैं तुम चाहे तीर उठा लो तीर से मुझे मार लो लेकिन इनके चरण धोए बिना बैठने नहीं दूंगा लक्ष्मण तो शांत हो गए राम के सामने उन्होंने ऐसे बोल दिया और कहा कि मैं अभी चरणों का प्रक्षालन करूंगा और ये देखा कि इतना हटीला इतना मस्ती के साथ वार्तालाप कर रहा है तब भगवान राम हंसने लगे मुस्कुराने लगे और तब से उनकी मुस्कुरा हमेशा रहे आगे चलकर तो ऐसे फिर उनके चरणों को धोया और मानो गंगा के तट पर दूसरे गंगा का प्रादुर्भाव हुआ हो क्योंकि गंगा तो वहां वामन देव के चरणों को थोड़ा सा धो लिया ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल आदि से तो वह गंगा वहां प्रकट हो गई लेकिन यहाँ गंगा के तट पर और वह भी आंगूठे का आगरा भाग से प्रकट हुए थे और हुई भी एक ही चरण एक चरण वामन देव का नीचे था लेकिन यहाँ केवट ऐसा आचार्य कहते हैं कि वो ब्रह्मा सबसे श्रेष्ठ जो तीनों लोगों का उसने गंगा को वहां प्रकट कराया लेकिन यहाँ भगवान राम की कृपा को देखो कि यह निम्न से निम्न व्यक्ति है निषाद राज्य तो जाती है, तो लेकिन फिर भी भगवान राम की है कि उन्होंने उसके द्वारा भी क्या करवा दिया गंगा का प्राकट्य करवा दिया इस प्रकार से विष्णु पादाब संभुता गंगा त्रैलोक पावनी भगवान के पादाब जैसे निकलती है जो तीनों लोगों को पावन करती है तो कहते देखो कितना महत्वपूर्ण है तो ऐसे भगवान फिर बैठते हैं भगवान बहुत लोट पोट के हंस रहे थे मानो वो छोड़ ही नहीं रहा था उनको राम बड़े आनंदित हो रहे थे हंस रहे थे और फिर फाइनली उन्होंने उनका चरण आदि धोए और फिर वो चले जाते हैं और ये होने के बाद वो जब भगवान आगे पहुँचते हैं तो फिर आगे पहुंचने के बाद भगवान सीता देवी को आगे रखते हैं सीता देवी को बिच में रखते हैं बल्कि लक्ष्मण कहते हैं कि हे राम आगे आप आगे चलिए सीता देवी को पीछे रखिए बीच में रखिए और मैं पीछे चलूंगा आपकी रक्षा करते हुए हाँ तो भगवान राम फिर आगे चलकर तीन योजन लंबा वो चलते हैं फिर सुधरमन सरोवर आता है जिस पर जाकर भगवान ठहरते हैं और उस रात्रि में वहां निवास करते हैं और सीता देवी गाढ़ निद्रा में थी शयन कर रहे थे जिसको देखकर भगवान राम दुखी हो रहे थे कह रहे थे कि देखो बल्कि कि कैसे सीता देवी को मेरे कारण इस प्रकार की कष्ट में स्थिति को उठाना पड़ रहा है कष्ट में स्थिति को झेलना पड़ रहा है तो फिर दूसरे दिन उठने के बाद अपने नित्य कर्मों के पश्चात भगवान वहां से प्रयाग आ जाते हैं जो तीन लंबी दूरी तैर करके प्रयाग आते हैं और प्रयाग भरद्वाज मुनि का आश्रम है और जहां उनके पास जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं बल्कि भगवान राम वहां गए तो उनके लिए वो बहुत क्योंकि उनके पास काम आदि थी भगवान राम के लिए बहुत बड़ा आयोजन करने वाले थे रहने के लिए लेकिन उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है उस रात भगवान राम कंदमूल आदि आप लोग आगे आ जाइए स्पेस नहीं छोड़िए बीच में तो कंदमूल आदि स्वीकार करते हैं और कंदमूल आदि ग्रहण करने के बाद भगवान वहां विश्राम करते हैं और दूसरे दिन कहते हैं कि मुझे बताइए कि कहा जाना चाहिए तो वो कहते हैं कि आप चित्रकूट जाइए यहां से नजदीक है चित्रकूट का जो महिमा है महात्म है उसका वर्णन करने लगते हैं वो कहते हैं चित्रकूट का जो श्रृंग है कुट कुट क, कुट माने की कुट का अर्थ है कि जो पर्वत है तो वो कहते हैं चित्रकूट का जो सबसे ऊंचा श्रृंग है पर्वत को कोई देखता है कहते हैं उसके मन में पाप नहीं आ सकते कभी उसका दर्शन करने मात्र से हे राम, आप चित्रकूट जाइए और वहां निवास कीजिए तो भगवान राम चित्रकूट का मार्ग की ओर से जान लेते हैं चलते हैं और रास्ते में चलते चलते बीच बीच में अपने धनुष के ऐसे टंकार करते थे जिसकी आवाज से सारे जंगल के मृद दौड़ने लगते थे और उनको देखकर ये सीता देवी को बड़ा आनंद होता था सीता देवी कहते आप मेरा उत्तम मनोरंजन कर रहे हैं चित्रकूट के रास्ते में जाते हुए तो इस प्रकार से वो जब थक जाते थे तो बीच बीच में बैठते थे फिर सिद्धावट आता है जहाँ वो रुकते हैं और आगे जाकर वो देखते हैं कि माल्यवती से घिरा हुआ जो चित्रवट है जिसमे हजारों हजारों ऋषि हजारो मुनि एक प्रकार से रह रहे थे मुनियों के आश्रम आदित है भगवान ने देखा मुनियों को मुनियों के आश्रम आदि को भगवान उनको प्रणाम करते हैं और फिर वहां पहला स्वयं निर्मित अपनी पर्णशाला बनाते हैं राम को कहते हैं कि अभी यह रहने योग्य स्थान है राम लक्ष्मण को कहते हैं तो दोनों मिलकर एक पर्णशाला या कुटिया का निर्माण करते हैं और दोनों वहां रहकर किस चीज में आनंद लेते हैं मुनियों का चरित्र श्रवन और उसकी चर्चा करने में आनंद लेते हैं भक्तों के चरित्र को राम सुनते हैं और लक्ष्मण बोलते हैं इस प्रकार से राम और लक्ष्मण भक्तों का चरित्र सुनना और भक्तों का चरित्र का चरित्र वर्णन करना इसमें रहते थे और वास्तव में बहुत पावरफुल है भक्तों का जब चरित्र हम नित्य रूप से सुनते हैं तो हमें हृदय में भगवान की सेवा करने की जो दृढ़ भावना है वो जागृत हो जाती है इसलिए चित्रकूट में भगवान राम ने मुनियों के चरित्र को सुना क्योंकि मुनियों का चरित्र क्या है सतपुरुष का जो मन ऐसा निर्मल उनका चरित्र है जिसको राम सुनते हैं और फिर भगवान राम वहां रहने लगते हैं तब तो इस सुमंत्र तीन दिन के पश्चात निकल जाते हैं गुहों के यहां से और अगले ही दिन अयोध्या पहुंच जाते हैं जब अयोध्या के नजदीक ये रथ आ रहा था जिसकी इतनी बड़ी ध्वनि अयोध्या में सारे नगरवासियों को सुनाई दे रहे थे लेकिन नगरवासी वहां खड़े थे पूरे रास्ते में वहां मतलब सीमा पर और वहां देखा सुमंत्र आ रहा है लेकिन रथ है, है, खाली है, तो सारे अयोध्या गालियां देने लगे वृंदावन में जैसे अक्रूर को गालियां देती गोपियों ने कहा इसका नाम अक्रूर है लेकिन ये महाक्रूर है इसके आगे असने लगाया ऐसे गालियां देती उसी प्रकार से जो अयोध्या के वासी हैं उन्होंने उनको बहुत गालियां आदि दी कहा क्रो हो तुम हमारे प्राण को हमसे तुमने छीन लिया था वापस नहीं लाए इतनी निंदा को सुनना पड़ा तो सेवा में आपको सब कुछ सुनना पड़ता है हाँ सेवाएं आप करते तो किसी की निंदा सुनो सब कुछ सुनते हुए है आपको क्या करते रहना चाहिए आपका जो सेवा का कार्य है वो छोड़ना नहीं है उसको कंटिन्यूअसली करते रहना है प्रभुपाद की भी बहुत निंदा करते थे प्रभुपाद जब अमेरिका से आए कई लोग निंदा करते थे तो प्रभुपाद ने कहा जो कुत्ते हैं भौंकते रहेंगे लेकिन कारवा आगे बढ़ेगा तो लेकिन इनके लिए लागो नहीं होता लेकिन कहने का तात्पर्य है कि भगवान की सेवा करते हुए सब प्रकार के निंदा पूर्ण वचन और सब प्रकार की जो कष्टमय स्थिति है उसको सहन करते हुए भगवान की सेवा में रत रहना चाहिए और जब राजा ने देखा कौशल्य के महल में थे राजा दशरथ विलाप करने लगे राजा दशरथ विलाप करते हैं और वो देख पूछते हैं कि राम कहाँ हैं राम का आगमन नहीं हुआ है उनको लगा कि शायद राम वापस आएंगे और तो उस समय दशरथ महाराज पूछते हैं राम नहीं आए हैं तो कहते हैं मानवेंद्र राम अभी धर्म का पालन करने के लिए गए हैं और वो आपकी किस आज्ञा का पालन करके ही वापस आएंगे ये सुनकर दशरथ आदि दुखी हो जाते हैं फिर लक्ष्मण ने भी बोला था वहां सुमंत्र के पास बोला था कि वो जो श्री लंपट है श्री के हाथ का कठपुतली बना है उसको बोलो हा? जाओ अभी तुम रहो आनंद से बल्कि राम ने बोला था सुमंत्र को ये लक्ष्मण की बातें दशरथ को जाके बोलना मत ये बड़ा क्रोध में है लेकिन अभी सुमंत्र को ये दशरथ जानते थे कि लक्ष्मण कैसे मेरे प्रति रोष प्रकट करता है तो लक्ष्मण के दशरथ ने पूछा लक्ष्मण ने भी कुछ बोला है तो सुमंत्र ने जो बोला था वो उनको सुनाया हा सुम्र कहते हैं जो उन्होंने बहुत डांट के बोला था लक्ष्मण ने वो बोला कहते लक्ष्मण सही बोल रहा है दशरथ कहते कि मैं काम से अंधा हो गया था जिसके कारण अयोध्या आ गई है तो ऐसे दशरथ बोल रहे थे गिड़ गिड़ा रहे थे लेकिन कौशल्य कहते तुम तो ढोंग कर रहे हो अभी कौशल्य का पारा जो गरम हो गया कौशल्य कहते तुम, आप तो ढोंग कर रहे हो मुझे तो लगता है आप कई के साथ मिले हुए हो और आप दोनों ने मिलकर मेरे राम को यहां से निष्कासित किया है अच्छा होता मैं राम के साथ ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती या मुझे एक ही इतने सालों के बाद एक पुत्र का प्राप्त हुआ था उसको भी मेरे जीवन से अपने छिन्ह लिया है ये जब वचन उनके सुने तो ये इनका हृदय बहुत द्रवित हो जाता है बल्कि दशरथ कहते चिड़ाओ गालिया दो। बोला अभी तुम ही रह गए थी सारे ने बोला था सबने मेरी निंदा आदि की थी मुझे बोले थे तो कौशल को कहा कि मैं ढोक नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं जब युवा था और अयोध्या में निवास कर रहा था तो मेरे पास इतना सामर्थ्य था इतना महान्य योद्धा था कि शब्द वेधि बांध में चलाता था मैं कभी दिखाई भी ना दे दूर से शब्द की आवाज आए तो मेरी बाण उस शब्द जहां से शब्द आया है या जिस व्यक्ति ने निकाला है या प्राणी ने उसको भेद कर जाता था न देखते हुए ऐसा मेरा सामर्थ्य था तो मैं मैं मेरी युवा अवस्था में के तट पर मृगया करने जाता था और पानी पीने के लिए मैं दूर रहता था पानी पीने के लिए कोई सिम आ जाए या मृग आ जाए तुरंत तो में बांध चला कर उनका वध करता था तो वो समय एक बार यज्ञ दत्तमी जिनको श्रावन कुमार कहा जाता है कहते मुनि जल ढूंढते ढूंढते वहां आए और जल का जो कलश है उन्होंने डुबाया जिसकी आवाज गड़गड़ करते हुए आवाज आई मुझे लगा कि कोई मत हाथी आ गया है शरीर का जल पान कर रहा है उसी क्षण मैंने क्या किया अपना शब्द वेदी बांध चलाया और जिसके द्वारा उस मुनि के ऊपर वो बांध लगा और हे माता हे पिता ऐसे करुण क्रंदन करते हुए वो उस मुनि के हृदय को छीर कर वो उस लग जाता है उसकी चितकार मैंने सुने और मैं वहां दौड़ के आता है रात्रि का समय तो अर्ध रात्रि हुई थी और उन्होंने कहा अर्ध रात्रि में कौन वो पापी है जिसने आ, मेरे अंधे माता पिता को भी आ, मार दिया है एक प्रकार से क्योंकि मेरे माता पिता मेरे मुझ पर निर्भर है ये शोक को वो कैसे सहन कर सकते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जब वहां गया तो देखा ये तो मुनि यहां मृत अवस्था में है मैं कापने लगा मैं मुनि के पास गया और कहा कि मैं, मैं कैसे इस पाप से मुक्त हो सकता हूं उस मुनि ने कहा कि हे राजन दैव योग से वहां है आपको डरने की आवश्यकता नहीं मैं कोई ब्राह्मण पुत्र नहीं हूं मैं अनुल वर्ण शंकर से उत्पन्न पुत्र हूं इसलिए तुम्हें ब्रह्म श्राप नहीं लगेगा लेकिन क्या करो अभी मुझसे ये जो कष्ट है इस बाण का ये सहा नहीं जा रहा है आप क्या करो मेरे छाती से जो मर्मेदी बाण है उसको बाहर निकालो और जाकर ये जो जल है वो लेके जाओ मेरे वृद्ध माता पिता निकट ही वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं उनको ये जल प्रदान करो और मैं अपने शरीर को त्याग करने के लिए मुक्त हो जाऊंगा तो ऐसे उन्होंने वो चल लिया उनका बाण निकालने मात्र से ही उनका मृत्यु हो जाता है और जैसे ही ये कलश लेकर पहुंचे तो वो माता पिता आंदे थे उनकी आवाज पैरों की आ रही थी तो माता पिता ने पूछा कौन हो तुम बल्कि माता पिता अपने पुत्र श्रवण कुमार के चरणों की जो आहट है उसको पहचान लेते थे लेकिन दशरथ जब आए तो उन्होंने कहा आप कौन हो दशरत वहां पानी पानी हो जाते हैं वो डरने लगते हैं, कहते हैं कहते कहते आपका आपका पुत्र पुत्र पुत्र तो तो आया आया आया नहीं, नहीं उन्होंने पूछा हे hey, आप जल लाने गए गए? थे, इतना लेट क्यों हो गए? आपका पुत्र तो आया नहीं है, मैं आया हूं, पापी हूं। एक मृग को सोचकर मैंने आपके पुत्र का वध किया है उसकी हत्या की है और यह सुनकर वो विलाप करने लगते हैं बहुत रोने लगते हैं और फिर वो अपने पुत्र का उनका जो शरीर है उनके पास लाते हैं उनका स्पर्श करते हैं पुत्र को गोद में लेकर रोते हैं और फिर विलाप करते हुए वो शाप देते हैं वो कहते हैं हम जिस प्रकार से पुत्र शोक से मर रहे हैं हे राजन तुम भी हमारे समान अपने पुत्र के शोक से क्या करोगे मृत्यु को प्राप्त करोगे और ऐसा सब बोलते बोलते श्रवन कुमार के माता पिता ने प्राणों को त्याग दिया था महाराज कहते असली वृतांत हैं और मुझे आज समझ स्वीकार करना होता है इस जीवन में चाहे व्यक्ति कितने ही प्रयास करें क्योंकि भगवान प्रारब्ध उनको छेड़ते नहीं है पांडवों के भी प्रारब्ध थे भगवान ने उनको सहनने के लिए लगा दिया उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जो हमारे प्रारब्ध कर्म कर्म प्रारब्ध में जिनका प्रारंभ हो चुका है हमारे अंदर सहनशीलता आती है सभी प्रकार के कर्मों को हम सहन करते हैं और भगवान के क्षरण कमलों को हम कदापि छोड़ते नहीं है तो ऐसे वो कहते हैं कि ये वृत्ता तो उन्होंने सुन, सुनाया और सुनाकर उनका धैर्य छूट गया था बुद्धि अभी अभी उनकी ये कह रहे थे कि मेरी बुद्धि हो गई है है मेरा कंट जा रहा है। मैं रहा मैं से देख नहीं पा और मेरे राम का गुणगान मैं सुन नहीं पा रहा हूं और मैं राम को अभी देख नहीं पा रहा हूं इसका अर्थ क्या है और उनकी मृत्यु के पूर्व दशरथ की आंखे चली गई थी मानो जैसे कईकनी बोला था उसके बाद वो राम के अलावा इस संसार को नहीं देखना चाहते थे ऐसी दशरथ की भावना थे और दशरथ अभी सातवां दिन था हाँ कौशल्य के महन में संध्या के समय में सात दिन हो गए थे भगवान राम को जाकर उन्होंने कहा मैं राम के बिना कैसे रहूं हा राम हा राम कहते हुए उन्होंने प्राण को त्याग दिए कौशल्य को लगा अभी ये सो गए हैं ऐसा मिलाप तो रोज ही करते हैं ऐसा बोलते हुए उनको लगा भी निद्रा को प्राप्त कर गए हैं लेकिन सुबह के समय में जो सेवक सेवकगण उनको उठाने गए तो उन्होंने देखा जो परिचायक थे उन्होंने देखा कि अभी दशरथ रहे नहीं दशरथ शरीर छोड़ के चले गए सारी स्त्रियां आती हैं, करंदन करने लगती हैं और फिर मणिमय सिंहासन में तेल में उनके शरीर को रखा जाता है और देखते है कि अभी राजा की आवश्यकता है आचार्य देखो प्रारब्ध कितना प्रबल होता है जिसके चार चार पुत्र हो लेकिन अंतिम समय में मृत्यु के के समय में उसके पास पास कोई कोई नहीं नहीं था था संस्कार करने के लिए भी उनके पास कोई नहीं था। आ, कहते कि देखो कितना ये जो प्रारब्ध है आ, कितना शक्ति संपन्न है इसलिए तो राम ने भी बोला था मेरे प्रारब्ध है दैव, दैव मुझे में जा जाना पड़ रहा है लक्ष्मण लक्ष्मण के साथ उनका जो कल वार्तालाप हुआ था जिसमें हमने चर्चा किए थे तो फिर उस समय वो कहते हैं कि अबे राजा चाहिए के राज यहां है के भरत उनको बुलाइए जब सेवक भेजे गए वशिष्ठ के द्वारा तो सात दिन में सेवक पहुंचे और उस उसी दिन भरत को बहुत सारे सपने आ रहे थे भरत को ऐसा सपना पड़ा था सपने में उन्होंने देखा कि उनके पिता दशरथ किसी गोबर और कीचड़ में गिरे हैं और उसमें से वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं सपने में देखा कि समंदर सूखा हुआ है पृथ्वी चंद्र से रहे चंद्रमा पृथ्वी पर गिरा पड़ा है हा तो ऐसे और वो कह रहे कि मुझे उठाओ उठाओ और दशरथ ने देखा दशरथ डर के उठ जाते हैं पूछने लगे कि इस सपन का अर्थ क्या है उनको समझ में नहीं आ रहा था और उसी क्षण अयोध्या का दूत पहुंचता है वो कहता है कि वशिष्ठ मुनि गुरु की आज्ञा है आपको शिक्र से, शिक्रता से बुलाया है, बल्कि वशिष्ठ ने कुछ बोलने के लिए कहा नहीं था कि बस उनको लेके आ जाओ जैसे ही सात दिन लगे अब एक शरीर त्याग कर अभी, अभी चौदह दिन हो गए थे दशरथ को आने में चौदाह दिन जाने में सात आने में सात चौदह दिन बीते दशरथ पहुंचे दशरथ जब पहुंचे तो उन्होंने देखा जिस प्रकार से एक पत्नी के जीवन में पति चला जाता है तो उसका जीवन बहुत ही कष्टमय होता है निरस होता है सौंदर्य से रही होता है मुख पर मलिनता छाई जाती है तो ऐसे स्त्री का सौंदर्य गायब हो जाता है उसी प्रकार से अयोध्या में जैसे प्रवेश किया मानो पति विहीना जो स्त्री है यह अयोध्या ऐसी लग रही है और अयोध्या रा, राम के अभिषेक के दिन कैसे सजी थी जिस प्रकार से नवे विवाहिता जो दुल्हन सजती है उस जैसे सजे हुए थे बिल्कुल उसके विपरीत थे तो ऐसे जब भरत ने देखा भरत ने देखा कि ऐसे ही अयोध्या है चंद्रहीन रात्रि है काले रात्रि के समान अयोध्या नजर आ रहे थे और उन्होंने सोचब रोने लगे क्या दुनिया ने देखा कि सारे अयोध्या के लोगों उनको देख रहे हैं और उनके आंखों में आंसू है तो दौड़कर सबसे पहले कैकई के महल में वो गए बल्कि कैकई के महल में गए तो सारे अयोध्या कि ये भरत और कहकई का प्लान था इसलिए उसी के महल में पहले गया ये कौशल्या या राम जहां रहता है वहां क्यों नहीं गया लेकिन आचार्य गण कहते ने भरत का हृदय ऐसे नहीं था भरत जानते थे कि राम सबसे अधिक कैकई से प्रेम रखते हैं और कई भी राम से प्रेम रखती है और जहां राम होंगे वहां सारे लोग होंगे वहां कौशल्या भी होंगी दशरथ भी होंगे सीता भी होंगी कहते कि इसलिए भरत वहां गए और भरत वहां जाकर देखते हैं कई कई को प्रणाम करते है। देखते हैं देखते यहां तो कोई नहीं है कहीं कही तो बड़े आनंदित हो रहे थी स्मित उसका वदन था और वो अपने पुत्र को गले लगाती है और कहते हैं वो कहते कि हे माता ये सारा अयोध्या वैभवहीन कैसे हो गया है ये शून्य क्यों प्रतीत हो रहा है राम कहा गए लक्ष्मण कहा गए राजा कहा गए उन्होंने कहा ये सब हाँ मैंने किया है हा मैंने दो वर मांगे थे उनका ये परिणाम है कितना शक्ति संपन्न है तो जैसे उन्होंने सुना उन्होंने कहा अभी आप राजा बनोगे और अयोध्या के राज्य को तुम संभालोगे ये सुनते ही भरत मूर्चित होकर गिर पड़ते हैं और फिर से उठ जाते हैं हाँ और उठकर कहते कि हे माता हे कठोर हृदय वाली हा मेरे बारे में तुम कैसे सोच सकते हो ऐसा हाँ, राम आपसे कितना अधिक प्रेम करते हैं हाँ तो इस प्रकार से अपनी माता को बहुत अधिक कटु वचन बोलते हैं डांटने लगते हैं और वो कहते हैं कि मैं अभी नहीं यहां रहूंगा अयोध्या में मेरे बारे में सीता क्या सोचेगी लक्ष्मण क्या सोचेगा कौशल्या क्या सोचेगी सारे नगरवासी क्या सोचेंगे मैं भी वनगमन करूंगा या नहीं रहूंगा मुझे लगता है तुम्हें तो किसी राक्षस ने जन्म दिया है अपनी माँ को ही ऐसे कठोर वचन बोल दिया और फिर जब ये हो रहा था तो ये मंथरा को लगा भी भरत आ गया राजा बनेगा ये मंथरा बहुत सच दस के तैयार हो गई वा, वाल्मीकि मुनि कहते हैं गले में एक हार पहनने के बजाय ने पांच पांच सुवर्ण के हार डाल दिए थे वो लोडेड हो गए थी वो आभूषणों से इतने पहन लिए उसने आभूषण और सज धज के प्रवेश किया उसने जहा शत्रुगण थे बरत थे कई कई थी और उनको पता चला कि ये सब लोगों के द्वारा ब्रज अयोध्या वासियों के द्वारा पता चला की यह के पीछे मंथरा का हाथ है तो इनको बहुत गुस्सा आ गया और शत्रुघ् ने क्या किया मंथरा को पहले तो घसीट दिया घसीट के उसको पिटा मारा तो कहते कि उसका वो सारे अलंकार आदि निकल जाते हैं और फिर यह शत्रुघ्न है उसके पांव पाव टांगों को पकड़ता है और ऐसे ऐसे घुमाता है मंथरा को घुमा घुमा कर फेंक देता है उसका कुबड़ फूट जाता है आभूषण से कल कल हमने सुना ना कई कह कई कहती है आप ये कुबड़ नहीं है यह तो सारे जगत के बुद्धि के खजाना है पांच प्रकार की मति निवास करती है कई कह कई कह कहती है तो इन्होंने ऐसे गोल गोल घुमा के उसको गोल बना दिया उसको आ, तो लेकिन भरत कहते नहीं नहीं स्त्री अवद्या है उसको मारा नहीं जा सकता मैं तो पहले ही इस कई को मार देता और मंथरा को मारोगे तो सबसे दुखी मेरे राम होंगे और राम दुखी होंगे तो कदा भी वापस नहीं आएंगे यहाँ और राम मुझसे घृणा करेंगे कि आप मातृहता हो इसलिए आप ये मत करो तो इस प्रकार से फिर भरत कौशल्या से मिलते हैं कौशल्या उनको बड़े आप शब्द कहती हैं हाँ भरत ने सब कुछ सहन लिया लेकिन वशिष्ठ महाराज कहते कि ऐसा नहीं है भरत उस सब कुछ बताते हैं फिर दशरथ महाराज का जो शव है उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए बल्कि दशरथ की आंखें ओपन थे उनको भरत अपने हाथों से उनको बंद करते हैं और वो कहते हैं कि हे राजन अपने पिता को कहते देखो मैं कितने पापिन व्यक्ति का पुत्र हूं आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए फिर उनका दहा संस्कार आदि करते श्राद्ध आदि करते हैं साठ वर्ष तक उन्होंने राज्य किया था और वो फिर सारे कर्म करके आचार्य गण कहते हैं कि एक पुत्र का कार्य क्या है जीवित करना जीवित रहता है तो अपने पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए या बोरी जब पिता का शाद आदि होता है तो पुत्र को बड़े ही सरल हाथ से दान आदि करना चाहिए पितरों के लिए उनके हित के लिए और गया या एक बार जाकर गया में जरूर पिंडदान करना चाहिए त्रिभीर पुत्र था ये तीन कार्य करता है तो वो वास्तव में कहते हैं कि पुत्र है तो फिर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि हे भरत अब राज्य संभालो आप राजपद को संभालो ऐसे जब बोला ना राजपद ये राजपद शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा राजपद को संभालो तो वो कहते हैं कि मैं तो अभी राम के पास चला जाऊंगा उनके चरण पकड़ाऊंगा उनको मनाऊंगा और यदि वो नहीं आएंगे तो उनके साथ मैं भी मुनिमन के भ्रमण करूंगा लेकिन वो कहते अच्छा वो मुझे राजपद देके गए हैं तो वो कहते हैं कि राजपद शब्द का अर्थ है राजा के पद राजा के चरण तो उनको समझ में आया कि मुझे अभी क्या करना है उनके चरणों को यहां लेके आना है इसलिए भरत कहते चलो चलो सब लोग तैयारी करो बड़ा अरेंजमेंट होता है सारे अयोध्यावासी निकलते हैं और वाल्मीकि मुनि कहते हैं राम नयन संतुष्ट कि राम को अपने नयनों से देखकर संतुष्ट होना चाहते हैं इसलिए सबसे आगे कैकई निकलती हैं किसको लाने के लिए राम को लाने के लिए तो वहां वर्णन आता है कि वास्तव में कैकई का दोष नहीं था कैकई का दोष हम कहेंगे कैकई का दोष है फिर उसके पीछे कहते मंथरा का दोष है मंथरा कहते वो सरस्वती का दोष है सरस्वती का बात कहेंगे देवताओं ने सरस्वती को इंगेज किया था फिर देवता किसके वश वश में में राम के में है। तो के किसी का, का दोष नहीं है ये कि अल्टीमेटली किसका कार्यकलाप है राम का है राम ऐसा चाहते थे तो कई कई सबसे आगे उस यात्रा में निकलती है राम को वापस ले आने के लिए और राम को दर्शन करने के लिए लालये थे सारे मंत्री निकलते घोड़े हाथी सेना ये सब गंगा तट पर पहुंचते हैं अभी जो निषाद राज उसने लगा कि ये तो राम के ऊपर आक्रमण करने के लिए आया है मारना चाहता है राम को हाँ तो वो निषाद राज पहले तैयारी करते कहते उनके लोगों को कहते गंगा में जितनी नावे है सारे नाव इस पार ले आओ जितने घाट है सारे तोड़ डालो ये भरत पारी ने होना चाहिए और जितने शस्त्र है सैनिकों को बोला तैयारी पार नहीं होने देंगे राम तक पहुंचने नहीं देंगे आ कहते कि अच्छा है राम के लिए अपने प्राणों क्या देना इससे बढ़कर हमारा मृत्यु हो सकता है ऐसी सेवा की भावना निषाद राज के हृदय में थी लेकिन जब ये आए तो ये निषाद राज भरत को मिलने गए और भरत को इसके पता चला इन्होंने कहा मैं राम का सेवक हूं जैसे बोला ना राम का सेवक हो भरत महाराज उनके चरणों में गिर पड़े उनके चरणों की ली, उनका आलिंगन किया, और वो कहते मैं तो आपकी सेना का सम्हार करने के लिए सोच रहा था, भरत कहते नहीं, मैं राम को मैं राम के बिना मर जाऊंगा मैं वापस उनको लाना चाहता हूं उनका राज तिलक करना चाहता हूं और वो बहुत दुखी हो जाते हैं भरत और उनको देखकर आनंदित भी होते हैं और फिर उन्होंने कहा यही स्थान है जहा इन्होंने वटवृक्ष का दूध लाकर अपनी जटाएं बनाए थे तो भरत भी उसी वट से दूध लेके आते हैं कहते मैं भी अपनी क्या बनाऊंगा बनाऊंगा भरत भी जटाएं बनाते हैं। और बल्कि राम तपस्वी का वेश धारण करके निकलते हैं तो उससे शिक्षा क्या देते हैं वेश बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति के लिए भक्तों का वेश भी तिलक धारण करना कंटी धारण करना भक्तों का वेश धारण करेंगे तो वो वेश बहुत प्रभावशाली होता है हमें भक्ति में सहायक होता है हाँ तो इस प्रकार से राम भी धारण करते वो वेश और आगले दिन में 500 नाव के द्वारा उसको पार करके सब लोग चले जाते हैं फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम तक पहुंचते हैं प्रयाग के पास और वहां उनको मिलते हैं और इनको लगा कि अच्छा भरद्वाज मुनि भी सोचने लगे ये राम पर अटैक करने के लिए जा रहा है वो कहते नहीं नहीं हे मुनिवर मैं तो उनको वापस लाने के लिए जा रहा हूँ भरत आनंदित हो जाते हैं और कहते हैं, आज आप लोग यहाँ रहो तो सब वहां रहते हैं। वहा के द्वारा बड़े बड़े महल बना देते वहां जंगल में और स्वर्ग से स्वर्ग को पृथ्वी में अवतरित किया है ऐसा वातावरण बनाते इतने सारे महल मनोरंजन का सामान खान पीन का सामान अयोध्यावासी तो बड़े आनंदित होते हैं ऐसा कहते हैं कि स्वरभ की जो अफसर हैं उनको भी बुला लिया इन्होंने भरद्वाज मुनि ने और फिर ये बड़े आनंद में वहां रहे अयोध्या फिर वाल्मीकि मुनि एक श्लोक कहते हुए कहते हैं, निकलते हुए क्या कह रहे थे हा? मतलब सुबह होने से पूर्व कहते हैं नो ओम अयोध्या दंड कहा सारे अयोध्या कहते हमें अभी अयोध्या भी नहीं जाना है और वन में भी नहीं जाना है वो राम भी खुश रहे और भरत भी खुश रहे इतना अच्छा अरेंजमेंट था उनके लिए वहां कहा बाहर निकलेंगे स्वर्ग कोई मानव पृथ्वी के ऊपर रखा था तो वाल्मीकि कहते ऐसे अयोध्या वासी कहते ये बड़ा अच्छा सुहा बना है हाँ तो कहते दोनों खुश रहे तो लेकिन फिर वो निकलते हैं वो सारे उनकी प्रशंसा करते हैं अयोध्या वासी उनके सेना भरत आदि निकलकर चले जाते हो कहते हैं और चित्रकूट की ओर ये सारे सारे निकलते हैं इतने सारे हजारों सैनिक वगैरह उनको लेकर और ए, उस समय भगवान चित्र चित्रकूट में उस दिन सीता देवी और लक्ष्मण के साथ बैठे थे बल्कि ये भरत आने के पूर्व उनके साथ वो वार्तालाप कर रहे थे लक्ष्मण के साथ वार्तालाप में कहते हैं कि हे है लक्ष्मण मैं मेरे पिता का जो सत्य धर्म है उनका वचन का पालन किया है उन्होंने उनको जो वचन दिए थे कई कई को उसको निभाया है उन्होंने और मैं उस वचन को आगे चलकर निभा रहा हूं मानो उनके वचन का जो ऋण है उससे वो मुक्त हो गए हैं और दूसरी चीज वो कहते हैं भरत अश्व तथा भरत का भी मेरे भरत का प्रिय हो गया है वो राजा बना है ऐसा चर्चा कर ही रहे थे तो बहुत धूल उड़ने लगी और जो है वो दौड़ने लगे तो ये देखकर लक्ष्मण कहता कि क्या हो गया लक्ष्मण तुरंत एक सबसे बड़ा वृक्ष था उसके ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये सब चीजें दिख रही है देखा कि हजारों सैनिक आ रहे हैं और धीरे धीरे जब वो नजदीक आ रहे थे देखा कि अयोध्या का फ्लैग अयोध्या का जो पताका है वो नजर आ रहे थे अरे ऐसे गुस्से में रहते लक्ष्मण कहे थे तो ये मारने आ गया है भरत आपको मारने आ गया है आपका वध करना चाहता है अयोध्या का राज्य लेना चाहता है तो राम को गुस्सा आ गया कहते मैं आज तक देख रहा हूं जब से मुझे वन में भेजने की बात हो रही है तब से तुम कह रहे हो कि राज्य तुम्हें दूंगा राज्य राज्य हमेशा राज्य राज्य करता रहता है कहते मुझे लग रहा है तुम्हें राज्य चाहिए ज्यादा उनको का राज्य तुम्हें दे देता हूं अभी कहता मैं मेरे भरत को बोलूंगा कि अभी ये राज्य लक्ष्मण को ही दे दो कहते भरत तो हंसते हंसते हुए देगा मेरे कहने से भरत उस राज्य से आ सकता नहीं है लक्ष्मण बेचारे दुखी हो गए कि आज हम मेरे ऊपर ये कष्ट आ गया है या ये घटना मेरे ऊपर घटित हुई है तो आए से लक्ष्मण उतर जाते और उस समय हाँ क्योंकि इतना घना जंगल था ये चलते हुए सेना को दूर रखा वशिष्ठ मणि गुह गुहा और भरत ये पहले चल के आए उन्होंने दूर से देखा कि धुआं निकल रहा है ढूंढते ढूंढते वो पर्ण कुटी के पास आए एक और सीता बैठी थी राम एक और बैठे थे और लक्ष्मण बैठे थे वृक्ष के ऊपर वृक्षों के ऊपर नहीं पेड़ के ऊपर पत्थर के ऊपर ऐसे ही बैठ रहे थे देखा अरे और देखा इन्होंने कि ये वल्कल वस्त्र धारण किए मुनि की, की भांति वेश है तपस्वी की भांति वेश है ये देखकर ही गए पहचान लिए जाकर उनको प्रणाम किया राम ने उनका आलिंगन किया बैठने के लिए कुशासन दिया और राम ने कहा कि आपको इतने दूर आप कितने दूर क्यों आए हो हाँ इतने दूर आने का क्या कारण है आपका हा? आपका राजपाट तो ठीक चल रहा है और बार बार आपने जो माता पिता हैं माता अभी उनको पता नहीं पिता है या नहीं है माता पिता की कुशलता पूछ रहे थे और ये भी पूछ रहे थे राजपाट में जो तुम्हारे राज सेवक होते हैं उनको समय पर तनख्वाह देते हो कि नहीं देते हो जो सेवक एक्स्ट्रा ओवर टाइम करते हैं उनको ज्यादा धन देते हो कि नहीं देते हो सब कुछ पूछ रहे थे हाँ रा भरत करे थे आ, सब कुछ कर रहा हो लेकिन आप हाँ चलने चाहिए वहां तो ऐसी बहुत सारी चीजें पूछी और उन्होंने मूर्चित तो होकर गिर पड़ते हैं और फिर राम ने उसी समय मंदाकिनी नदी के तट पर जाकर राम को चला नहीं जा रहा था भरत आदि ये उनको पकड़ पकड़ कर ले गए उन्होंने मंदाकिनी के तट पर जाकर अपने पिता के लिए श्राद्ध आदि पिंडदान सब किया और फिर रानियों को जो कौशल्य आदि है कई कई सबको बुलाया गया वो कुटिया में पहुंचे और वो सब ऐसी स्थिति को देखकर राम सीता लक्ष्मण को देखकर एक पर्ण बनी है उनको देखकर सब रोने लगे तब तो राम ने भरत को कहा कि हे भरत तुमने जटाएं क्यों धारण की है वलकल भी तुमने क्यों धारण किया है तुम तो जाओ राजपाठ करो ये राज्य आपका है कहते नहीं हे प्रभु आप अयोध्या चलिए मैं आपका दास मैं आपको निवेदन कर रहा हूं उस समय रात्रि आ गई उस समय सारे वहां रहे राम के पास और दूसरे दिन जब हुआ वो कहते हैं मेरा राज्य है ठीक है लेकिन मैं ये जो राज्य है आज से आपको दे रहा हूं और आप मना मत कीजिए जिस प्रकार सारे पृथ्वी भगवान की है लेकिन भगवान आदि शेष को संभालने के लिए देते हैं हाँ, उसी प्रकार से आप चलिए और इस मुनिवेश को छोड़ दीजिए और प्रजा का पालन कीजिए सब आप आने की इच्छा या कामना रखते हैं यदि आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे अयोध्या वापस नहीं चलेंगे आपके सामने आपके चरण कमलों में मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा और ऐसा कहते लेट गए ना भरत उनके चरणों में कहते प्राण त्याग हुई आपको आना है दोनों में से एक चूज करना है राम का जो हृदय है फटने लगा ऐसी जो भावना भरत की उन्होंने देखी कि लेटे हुए हैं प्राण त्याग करने के लिए तत्पर है तो उन्होंने कहा देखो भरत मेरी बात मानो मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने दो जो सर्वश्रेष्ठ आज्ञा है और तब तो सारे मुनियों ने विचार किया अभी राम ने सोच लिया है आज्ञा का पालन करना है अभी इस रावण की कुछ खैरियत नहीं है रावण की मृत्यु निश्चित थे पहले ही सारे मुनिगण सोचने लगे तो सारे मुनि ने कहा चलो ठीक है हे भरत, तुम जाओ इनको का पालन करने दो देना शुरू किया क्या कि आपको अयोध्या जाना चाहिए वहा राजपाट संभालना चाहिए राम को आया ना क्रोध पहली बार मुनि पर क्रोध क्रोधित हुए उन्होंने कहा मुझे पिता का आदेश पालन करना है जो गुरु का आदेश है गुरु और पिता का आदेश है तो ऐसे कह के हाँ उन्होंने फिर कहा कि आप जाओ भरा तो वशिष्ट मुनि कहते हैं कि ये तो वंश परंपरा ही नहीं है कि जब बड़े भ्राता हो तो अनुज कैसे राजा बन सकता है इक्ष्वाकु वंश या इस कुल की ऐसी रीति नहीं है तो उन्होंने कहा देखो हे राम आप राजा बन के रहो और आप अपने आज्ञा पालन में दृढ़ भी रहो लेकिन आपकी जो पादुकाए है इनकी सेवा इस भरत को करने दो वो चाहते राजपद राजा का जो पद मीन उनके चरण कमल और चरण कमलों में और जिनकी जो पादुकाए हैं वो उनसे अभिन्न हैं वो उनको प्रदान करो इनकी वो सेवा करता रहेगा अयोध्या में सुखी रहेगा आपके बेह पर अयोध्या का राजपाट संभालेगा तो सुवर्ण पादुकाएं लाए गए भगवान राम ने उनको धारण किया और उनको प्रदान की भरत उन्होंने लिए है और इतने करंदन करने लगे मानो अपने आसोन से ही उनका प्रथम राजाभिषेक वहीं कर दिया उन्होंने उन पादुकाओं को लेकर निकलने लगे तो उन्होंने कहा मैं 14 साल संभालूंगा ये राज्य और 14 साल बीत कर आप नहीं लौटे तो वहां ही आपने आपके पादुकाओं का आलिंगन करते करते अपने प्राणों को त्याग कर दूंगा इतना आसक्ति इतना राम की सेवा के लिए तत्पर थे और वास्तव में यही है इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था रामायण में जो भक्ति का सीखने के लिए है ये तीन लोगों का चरित्र है व्यक्तित्वों का का चरित्र है है भरत लक्ष्मण का है और शत्रुन का है जिनको व्यक्ति ने पढ़ना चाहिए उससे शिक्षा लेनी चाहिए और उसकी चर्चा करनी चाहिए तो ऐसे भगवान राम को उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उन्होंने कहा कि आप नहीं लौटोगे तो मैं सही में प्राण त्याग कर दूंगा उन पादुकाओं को लेकर वह अयोध्या के लिए वापस निकल पड़ते हैं जब अयोध्या के लिए वापस आते हैं वापस आकर सब लोग दुखी थे भरद्वाज मुनि से फिर से मिलते हैं और फिर वहां अयोध्यावासी पहले जैसे से आनंद अनुभव करते वहां फिर से जब आते यहां देखा अयोध्या में उनका मन ही नहीं लग रहा था पादुकाओं को लेकर नंदीग्राम जाते हैं और वहा सेवक के रूप में किसके सेवक राम के सेवक के रूप में वो राजपाल वहां संभालने लगते हैं और राम राम के सेवक के रूप में वहां निरंतर उनके चरणों की सेवा करते हुए वो वहां अयोध्या का राज्य संभालते हैं तो इस प्रकार से जो भरत है उनका अयोध्या में वापस वो आ जाते हैं तो यहाँ अयोध्या कांड खत्म होता है फिर उसके पश्चात यहां से शुरू होता है। तो मैंने कांड की बताए थे, और अब जो कांड है। आ, तो कांड का महत्व क्या है ऋषियों को दिए गए वचन को पालन करना और दंडकारण्य को क्या करना राक्षसों से शून्य करना ये दो चीजें हैं प्रमुख रूप से और वास्तव में अरण्य का मतलब है अरण्य जहां रन नहीं है जहां कोई युद्ध नहीं है लेकिन आप राम जाके क्या करते वहां सब राक्षसों को मारते हैं तो मेनली जो अरण्य कांड है वो फोकस किस चीज पर ऋषियों का साधुओं के वचनों का पालन करना हमारे जीवन में भी है साधु गुरु और शास्त्र जिनके वचनों का पालन करने के लिए हमारा जीवन है इस प्रकार से भगवान राम वहां थे तो भरत गए तो उन्होंने सोचा कि अभी अयोध्या वासियों को पता चला कि मैं कहा रहता हूँ हाँ तो ये अयोध्या आ सकते हैं और अभी ये इतने ग्रुप बड़े ग्रुप को लेकर आए थे इतनी बड़ी चित्रकूट यात्रा इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी मुझे देखने के लिए और इस सबने क्या किया तहस नहस करके पूरे जंगलों को नष्ट कर दिया हाथियों ने अश्वों ने रथों ने सेनाओं ने कहते बहुत वन की नष्ट हानि हो रही है भगवान पर्यावरण की भी चिंता है क्योंकि वो आदर्श ह्यूमन है है मनुष्य हाँ ऐसी वो लीला प्रकट कर रहे हैं तो उन्होंने कहा ये रहने योग्य स्थान नहीं है मुझे क्या करना होगा यहाँ से आगे जाना होगा तो वो आगे निकलते हैं अत्रि मुनि के आश्रम में आते हैं और जो अत्रि मुनि जिनकी पत्नी है अनुसुईया तो अत्रि मुनि के आश्रम के पास वो आते हैं और आत्रि मुनि के आश्रम के पास वो आते हैं तो आचार्य गण कहते हैं आत्रि मुनि और अनुसुया का दर्शन करने के लिए क्यों गए कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है आत्रि शब्द का अर्थ है जो तीन गुणों से ऊपर है जब आप तीन गुणों से ऊपर होते हो शुद्ध सत्व में आते हो और अनुसुया अनुसूया का अर्थ है जो ईर्षा से रहित है हा गीता में भी तो भगवान ने यह शब्द यूज किया है कि आप सुनो अर्जुन ईर्षा से रहित तो होकर सुनो तो जब व्यक्ति तीनों गुणों से ऊपर है और ईर्षा द्वेष की भावना से मुक्त होता है तो भगवान राम स्वयं उसके उसके पास आते हैं मींस उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं उसके लिए भगवान सरल हो जाते हैं किसकी ये गाड़ी है अल्टो एच आर फाइव वन बी एम तो आप बाहर जाइए और उस गाड़ी को बाहर कीजिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो भगवान वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर अनुसेया का चरित्र बड़ा विस्तृत से वर्णन आता है रामायण में भी तो हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे किस प्रकार से उन्होंने इन तीनों की सेवा आदि किए थी शिव जी है विष्णु हैं, ब्रह्मा आदि हैं, बालक के रूप में बहुत सारी चीजें वर्णित हैं, समय आदि नहीं है इतना तो फिर सीता देवी और राम का उन्होंने आतिथ्य किया और सीता देवी को पातिव्रत्य धर्म का उन्होंने शिक्षा प्रदान की और सीता देवी को वन में वो रह रही हैं, तो उनको ऐसे फूल प्रदान किए जो कभी मुरझा नहीं सकते और ऐसे वस्त्र दिए जो कभी मैले नहीं हो सकते देखो कितना अच्छा है हमारे ब्रह्मचारी रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा मायापुर में थे प्रभुपाद ब्रह्मचारी आश्रम के सामने से जा रहे थे वो ब्रह्मचारी का रूम देखा खुला था एक दरवाजा आश्रम में जहां भक्त लोग रहे थे मंदिर के देखा इतना गंदा रूम था प्रभुपाद ने कहा कलि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी मीन्स ऐसे बोला जोर से प्रभु तो उनके लिए तो इतना बड़ा वरदान हो सकता है कपड़े ऐसे पहनो जो कभी महिल हो ही नहीं सकते तो सीता देवी को ऐसे वस्त्र दिए जो कभी महिला नहीं हो सकते सीता देवी ने उनका आतिथ्य स्वीकार किया और सीता देवी और राम ने सारा वृत्तांत तो सुनाया तब जो रवि है रवि मीन्स सूर्य है वो आस्था चल के और जा रहा था वहीं उन्होंने उनके यहां रात बिताई और नेक्स्ट डे वो चलते हैं आगे बढ़ते हैं तो वहां मुनि के आश्रम में जाते हैं जहां सु मुनि कहते हैं बल्कि अभी वो दंडक वन में प्रवेश कर ही गए थे तो वहां सुतिक्षण मुनि के पास जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद आदि चाहिए सुदीक्षण मुनि कहते देखो हे राम ये जो वन है पूर्ण क्या है देखो देखो तुम्हारे सामने देखो। का कितना राक्षसों का कितना आतंक है ऐसे राक्षसों ने मुनियों को खा खाकर उनके हड्डियों का पहाड़ बना दिया है इतने हजारों आ, राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खा लिया है पहले यह दंड दिया करते थे लेकिन अभी दंड नहीं देते इस वन का नाम दंडक भी है उसके लिए अलग भी एक कथा आती है तो लेकिन इन्होंने कहा ऋषि मुनि ऐसे राक्षसों को दंड आदि नहीं दे पाते तो आप क्या कीजिए हाँ इनकी रक्षा कीजिए तो मुनियों को वहां उन्होंने वचन दिया कि मैं क्या करूंगा राक्षसों को मारूंगा और इस दंडक वन को दंडक को राक्षसों से रहित शून्य बनाऊंगा तो ऐसे आ, वो वचन दिया उन्होंने तो सीता देवी थोड़ा सा सीता सीता देवी देवी को को को बड़ा कठिन लगता है कि राम क्यों ऐसा कह रहे रहे हैं राक्षसों को मारने काटने के बाद अच्छा नहीं लग रहा था तो जब तो ऐसे ये चल थे उस समय जब वन में प्रवेश करने लगे उस वन में तो वहा चलते चलते उनको एक पर्वत के समान आकार वाला एक बड़ा राक्षस नजर आया वाल्मीकि मुनि कहते हैं उसने चार पांच बाघ को मार के पीछे रखा था एक हाथी को मार के यहाँ टांग दिया था दो चार शेर को मार दिया था कई सारे मृगों को मार के यहाँ लटका दिया था, चल रहा था उसने जब ये तीनों को देखा आते हुए वो ज्ञान की बातें करने लगा अरे आप तो तपस्वी मुनि के जैसे वेश में हो और स्त्री को अपने साथ रख रहे उचित नहीं है अभी ये इतने सबको मार काट के आ रहा है और उपदेश दे रहा है साधु की भाती कहते स्त्री को साथ रखना उचित नहीं है यह स्त्री को मेरे पास दे दो अब बोलते-बोलते सीता देवी को उठा लिया ना उसने। उठा लिया उसने के दौड़ने लगा उसी समय बांध मारते हैं बांध से कोई प्रभाव होता नहीं लेकिन बांध मारने से उसने सीता देवी को छोड़ा तो वो समय वो क्या करते गरुड़ आसुर से सीता को नीचे रख देते हैं भगवान राम और उस आसुर ने इन दोनों को उठा लिया उसका सर नहीं था मानो सर उसका इंद्र ने पेट में डाल दिया था दोनों हाथों से कोई भी चीज लेता था सीधा पेट में डाल देता था तो ऐसी उसकी स्थिति थी उन्होंने जा रहा था इन्होंने कहा हे, हे, लक्ष्मण तुम अपनी तलवार निकालो लक्ष्मण ने तलवार निकाली और राम ने कहा देखो दोनों एक साथ इसका हाथ काट देंगे जैसे हाथों को काटा वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और वो वास्तव में तम्बरू नाम का जो गंधर्व वो था उसने कहा मैं कहां था लेकिन मुझे के साथ करने के मुझे आसुर बना था और आप क्या करो हे राम आप अभी यहां से शरभंग मुनि के आश्रम में चले जाओ और वहां जाकर उसके पास सुतिक्षण मुनि के आश्रम में फिर से जाओ और आपका स्वागत आदि करेंगे और वहां जाकर फिर आप अः वहां से आगे दंडक वन में बहुत सही रूप से प्रवेश करो और वहां ही उन्होंने बोला था कि आपको आगे जाकर सुग्रीव का क्या करना चाहिए आश्रय लेना चाहिए ने, ने, वो आगे हैं वो दूसरी घटना है तो फिर इन्होंने उनको कहा कि आपको आगे जाना चाहिए तो ऐसा सोचकर वो आगे चलते हैं और सुतिक्षण मुनि के पास जाते हैं उनको फिर से पुनः ये वचन प्रदान करते हैं कि मैं मुनियों की रक्षा करूंगा राक्षस का वध सीता देवी फिर से दुखी हो जाती हैं। सीता देवी रास्ते में चलते हुए उनको कहती हैं कि उचित नहीं है आप क्या इतना क्रोध क्यों करते हो आप क्यों राक्षसों को मारना चाहते हो मेरा मन खिन्न हो रहा है मैं दुखी हो रहा हूं आपको ऐसे हिंसा के कर्म को छोड़ देना चाहिए बल्कि प्राणियों की भी हत्या नहीं करनी चाहिए आदि क्योंकि प्राणियों को भी मारते हैं तो उससे पाप लगेगा तो राम कहते हैं तुम्हारा जो ये वह वा मार्ग रही हो ये ऋषि मुनियों के लिए है मैं क्षत्रिय मेरे लिए नहीं लेकिन वो कहते मैं तो आपके ऊपर अनुराग रखती हूँ इसलिए बोल रही हूँ सीता देवी कहती है कि देखो ये सबका त्याग कर दो हाँ ये जो बाण आदि ये सब चीजें कहती है कि ये जो हिंसा करने की भावना है शस्त्र सामने दिखे तो व्यक्ति के अंदर हिंसा करने की भावना आती है वो कहती है कि एक बार एक मुनि को इंद्र ने अपनी तलवार कहा कि हे मुनि आपके आश्रम में तलवार रखो कुछ दिन के लिए मैं आके ले जाऊंगा इंद्र बेचारे तलवार लेने के लिए थोड़े लेट हो गए ये मुनि रोज उसको देख रहा था रोज देख रहा था माला भी कर रहा था लेकिन किसको देख रहा था तलवार को देख रहा था कई बार होता है ना मोबाइल साइड में रखते जब करते समय मोबाइल को हाथ नहीं लगाऊंगा हाथ नहीं लगाऊंगा लेकिन जो सामने देखते, देखते, देखते क्या हो जाता और फिर फोन करते रहते बातें करते हैं तो उसी प्रकार से कही सीता कहती उस मुनि के साथ वह वो कुटिया में तलवार नजर आती रहती थी, थी कहते नहीं एक दिन उठाई ले कहते चलो फूल तोड़ता हुआ इससे फूल तोड़ते तोड़ते टनिया तोड़ने लगे फिर वृक्ष तोड़ने लगे फिर जो भी सामने आ, उसको भी सामने उसको तोड़ने लगे। <laughs> सीता देवी कहती ऐसी तो भगवान राम कहते कि हे सीता जो उत्तम क्षत्रिय होता है वो शरणागतों का रक्षक होता है और इन्होंने मेरी शरण ग्रहण किया और मेरा कर्तव्य है, है इनकी रक्षा करने का और मैंने मुनियों को वचन दिया है मैं अपने प्राण देकर इनकी रक्षा करूंगा उन्होंने कहा मैंने वचन दिया है इसका मुझे पालन करना होगा इस वचन के अनुसार मुझे चलना होगा तो उन्होंने कहा मैं अपने प्राण छोड़ सकता हूं हे सीता मैं तुम्हारा त्याग कर सकता हूं लक्ष्मण को छोड़ सकता हूं लेकिन इस आ, वन में मैंने जो मुनियों को ऋषियों को वचन दिया है उसको मैं छोड़ नहीं सकता मैं उस अपने प्रण में क्या रहूंगा अटल रहूंगा सीता देवी चुप हो गई रूप जैसे कई कई बार बार घर में लड़ाई होती है पति पत्नी की वो बेचारा पति सहन करता है सहन करता है एक दिन इंद्र का वज्रासन चलाता है आप पूर्ण रूपे न फिर एक दिन ऐसा कठोर वाणी में बोलता है कि पत्नी बिल्कुल शांत हो जाती है एक हफ्ते के लिए हम फिर से बोलने लगती हैं सीता देवी अभी बिल्कुल शांत हो गई आगे भी बोलेगी सीता देवी बिल्कुल शांत फिर राम के साथ चलने लगे और आए से चलते चलते वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं और फिर वहाँ श्रुतिक्ष्ण मुनि के पास जाते हैं उनको पूछते हैं कि अगस्त्य मुनि का जो आश्रम है उसका हमें रास्ता बताइए तो अगस्त मुनि के आश्रम के पास जाते हैं, उनके भ्राता मिलते हैं और फिर अगस्त मुनि के वार्तालाप को सुनते अगस्त मुनि कितने प्रताप ही थे मुनि थे लेकिन बहुत पावरफुल थे जिनका प्रताप तो हम जानते समंदर को पी लिया था और दो आसुर थे वातापी और इलवल वो दो भाई का नाम था एक का नाम था वातापी दूसरा का नाम था आतापी तो ये जो आतापी है ब्राह्मण का वेश धारण करके ब्राह्मणों को बुलाता था कि आइये आइये मेरे पिता का शाद है भोजन के लिए आ जाइए तो उसका दोनों राक्षस थे दूसरा जो भाई है वातापी वो क्या करता था उस भोजन में प्रवेश कर जाता था मुनि खा लेते थे वो पेट में चला जाता था सबके पेट में एक साथ पहुंच जाता था और वो कहता था फिर जैसे पेट में चला जाता था ये सारे मुनिगण भोजन करके डकार देते थे तो ये जो भाई है आतापी वो कहता कि हे वातापी तुम बाहर आ जाओ तो वो जो भाई सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण के पेट फाड़ कर बाहर आता था ऐसे इनका रोज का कार्यक्रम था भोजन के लिए बुलाना पेट फाड़ के बाहर निकलना हजारों ब्राह्मणों का वध किया और चांस इनका पाला पड़ा किससे अगस्त मुनि से अगस्त मुनि गए अगस्त सारे ब्राह्मणों के साथ इनको भी बुलाया अगस्त मुनि गए बड़े शांत है दिखाए नहीं कि मैं इतना बड़ा अगस्त मुनि हूं समंदर को पिया सम इतना विशाल है दिखने में छोटी मूर्ति है अगस्त की और फिर अगस्त मुनि गए पा लिया पूरा डकार देते हुए आज अच्छे से भोजन किया और ये घुस भी गया था उनके पेट में अभी दूसरा भाई जो वातापी है उसने फिर से अपना मंत्र बोलना शुरू किया वातापी निष्क्रमण मतलब हे वातापी बाहर आ जाओ हे भाई बाहर आ जाओ वो भाई आंदर ही है अभी भाई बाहर नहीं आ रहा था तो ये कहते हैं फिर से डकार देते हुए कहते कि तुम्हारा ये जो भाई आता है वातापी आज पूर्ण रूप डे पचन हो गया है आ, हम छोटे थे तो वहां गांव में कहा जाता था कि आप बहुत भोजन करते हो तो पांच लोगों का नाम लेकर पेट पर ऐसा घुमाओगे तो क्या हो जाता है डाइजेस्ट हो जाता है और सही में बहुत पावरफुल मंत्रा है आप उसको कब लागू कर सकते हैं <laughs> तो एक है कहते हैं अगस्त्य है? पांच लोगों का नाम लेकर पेट पर हाथ घुमाना है जिससे कुछ भी हो डाइजेस्ट हो सकता है तो कहते अगस्त्य मुनि का नाम लेना चाहिए दूसरे है, है रावण के भाता कुंभकर्णा और तीसरे है शनिदेव और चौथे हैं वड़वान, उसका मतलब है समुद्र जो सबको डाइजेस्ट करता है और पांचवा है भीम तो कहते हैं ऐसे पांचों का नाम लेने से और ये शास्त्र सम्मत भी है और आप अपने पेट पर हाथ घुमाते हो जैसे वातापी को डाइजेस्ट कर लिया था उसी प्रकार से हर चीज डाइजेस्ट हो जाती है तो से अगस्त मुनि की कथा सुनी वहां से वो अगस्त मुनि के ओरिजिनल आश्रम में गए अगस्त मुनि थे उनको प्रणाम किया अगस्त मुनि ने उनका आलिंगन किया अगस्त मुनि ने उनको बहुत दिव्य दिया और अगस्त मुनि ने कहा आपके लिए रहने के योग्य स्थान है पंचवटी जो पंचवटी जाइए और वहां रहिए और अगस्त मुनि का ये आश्रय आशीर्वाद लेकर दिव्य आयुध लेकर वो पहुंच जाते पंचवटी और पंचवटी के रास्ते में चलते चलते उनको खगराज नजर आते हैं खग मतलब आकाश तो आकाश तो में जो जो विचरण करने वाले जो बड़े बड़े बड़े पंछी हैं उनको देखते मानो पर्वत के समान बड़े सामने थे वर्णन आता है कि एक वृक्ष पर यदि बैठे तो दूसरे पंछी को बैठने के लिए स्थान नहीं होता था एक अकेला पूरे वृक्ष को घेर लेता था इतने बड़े थे ऐसे जटायु वहां से उड़े तो साथ में कोई पर्वत हो तो उसके ऊपर के जो श्रृंगे वो टूट जाते थे और उड़ने मात्र से उनके हवा से कितने सारे वृक्ष टूट के बड़े तो जटायु को लगा ये भी एक राक्षस है क्योंकि राक्षस के वन में घुसे थे इनको लगा कि ये कोई राक्षस है इन्होंने पूछा तुम कौन हो तो बड़े हंसते हुए कहते हैं हाँ कि मैं गरुड़ का अग्रज कश्यप का पुत्र सूर्य के जो सारथी अरुण हैं और वो कहते जो आ, मेरा आग्रह ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दिया और उन्होंने कहा जो आपके पिता हैं दशरथ वो मेरे मित्र हैं उनका मैं मित्र हूं ऐसा उन्होंने बोला उन्होंने कहा मैं पराया नहीं हूं आपका हितेश हूं आपका पिता समझ कर ही आ, मुझे आचरण कीजिए और वास्तव में पिता के समान ही उनको समझा भगवान राम ने उनकी पूजा आदि करते हैं और बोला था और उन्होंने कहा मुझे भी आपके साथ ले चलिए तो अभी ये चारों चलते हैं और आगे जाकर गोदावरी के तट पर रहते हैं जहा उन्होंने फिर अभी दूसरी पर्ण कुटी उन्होंने पर्ण कुटी का निर्माण किया रहने लगे बल्कि वो कर्णकुटी पंचवटी के लक्ष्मण ने बनाए थे उन्होंने देखा लक्ष्मण इतना मेरे लिए सेवा कर रहा है लक्ष्मण मैं आपको कुछ देना चाहता सर्वस्व अर्पित करना चाहता हूँ तो राम के पास क्या था लक्ष्मण को देने के लिए लक्ष्मण को लिया और लक्ष्मण का जो सेवा भाव उन्होंने जब देखा था भगवान राम ने उनको आलिंगन किया भगवान राम कहते हैं मेरे पास है लक्ष्मण इससे देने के लिए इससे बढ़कर देने के लिए आपके लिए कुछ नहीं है तो इस प्रकार से उनका आलिंगन करते हैं लगभग छह महीने के लिए बड़े सुख पर वहां रहते हैं हेमंत का वर्णन करते हैं सीता को हेमंत ऋतु का और वो कहते हैं भरत का त्याग का स्मरण करते हुए स्नान आदि करते हैं उसका बहुत ही विस्तृत वर्णन आता है तो वहां वो निवास करते हैं तो वहां नजदीक ही जो ये है उसका पुत्र का विवाहित थे लेकिन फिर बाद में उसका रावण ने ही उसके आ, जो पति हत्या कर दी थी क्योंकि वो खुद ही रावण का जगह लेना चाहता था लंका प्राप्त करना चाहता था तो इसने कहा अच्छा मेरी लंका तुम प्राप्त करना चाहते हो अभी दिखाता हो तुम्हें वो अपने बहन के पति को ही मार डाल दिया और फिर इसका जो पुत्र था जम्बू वो बहुत शक्ति संपन्न होने चाहता था उसने ब्रह्मा आदि की तपस्या करके एक दिव्य दिव्यास्त्र प्राप्त करना चाहता था और बाइचांस एक दिव्य नीचे गिर जाता है बीच में रोज लक्ष्मण के हाथ में लगती है लक्ष्मणों लेके उसी को मार डालता है वहां शुपन का जो पुत्र शुपन अखा पुत्र जो तपस्या में बैठा है उसके लिए रोज भोजन लाते थे भोजन लाया करते थे लेकिन आज भी उन्होंने भोजन लाया भोजन लाया और उन्होंने देखा कि भोजन लाया लेकिन मेरा पुत्र के टुकड़े-टुकड़े हो गए शिपुण का देखकर मूर्छित हो जाती है और वो कहती है कि आप जानते हो आपके मामा तो रावण हैं और फिर बहुत ऐसे विलाप करते करते वो उनका अग्निदहा संस्कार करती है और वहां जितने आसपास ऋषि मुनि महात्मा थे उनके पास जाते और कहते हैं कि हे तपस्वियों आपने तो नाम के लिए जटाया धारण कर दी हैं विभूति धारण करते हो जने धारण करते हो आंखें बंद करके ध्यान का ढोंग करते हो तपस्या का बहाना करते हो और मृगों को मार के यज्ञ करते हो और यज्ञ में मानसादी खाते हो और मृगों को मार के उनके जो चर्म है खाल पहन लेते हो और आपने सबने मिल के मेरे पुत्र को मारा है कहते हैं कि जिस प्रकार से बकरे को बलि चढ़ाया जाता है उसने उस प्रकार से आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी है। तो ये सारे मुनि कहे मुनि डरने लगते हैं ये शुपन का कहते आप सबको एक एक का ऐसे उठाऊंगी और मुंह में डाल दूंगी चबाऊंगी भी नहीं निकाल लूंगी आंदर ये मुनि डरने लगे सारे आक्रोश फैलने लगा वहां मुनि कहते हमने नहीं कुछ किया आजकल तीन मानव यहाँ आए हैं ये सब कुछ करना धरना उनका है उनके ऊपर उंगली लगा दे राम लक्ष्मण के प्रति ये शुपनखा तम तमाते हुए वहां निकलती है मानो अभी उनका कुछ बड़ा आहित करने वाली हैं तो वहां पर्णशाला के पास जाती हैं और वो मुनिगण सोचते कि अभी जितने राक्षस है इवन रावण आदि इनके मृत्यु का कारण कौन बनेगी शुपनखा सब जगह कारण कौन बनी है रामायण में यहां कई कई मंथरा कारण बने थे राम को यहां लाने के लिए मानो अयोध्या को उजाड़ दिया था मंथरा के कारण और यहां अभी लंका को भी उजाड़ने वाले हैं कारण कौन है शुपनखा मुनिगण बड़े नाचने लगे एक दूसरे का हाथ ताई पकड़ के और जोर जोर से बोलने लगे हरे कृष्णा हरे कृष्ण जोर से वो परिनशाला के पास जाते हैं जहां सबसे पहले वो राम को देखते हैं देखो कितनी भाग्यशाली है राम नजर आते हैं और वो कहती हैं उन्होंने कहा कि हे सौंदर्यवान आप ये धनुष आदि धारण करके ऐसे वन में क्यों भ्रमण कर रहे हो पत्नी के साथ और ऐसा वेश तुमने क्यों धारण किया है क्यों आप कौन हो आपका नाम क्या है तो भगवान राम कहते हैं राक्षस रमणी हाँ ऐसे रामायण में इतने सुंदर सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया है बहुत ही अद्भुत है बहुत सुंदर सुंदर शब्दों का संवाद में बहुत सुंदर सुंदर शब्द वर्णित है भगवान राम ऐसे मीठे शब्द बोलते हैं हाँ ऐसे वाक्य यूज करते किसी को ठेच ना पहुंचे इसलिए तो वह राम है हाँ तो राम कहते है राक्षस रमणी मेरा नाम राम है मेरे पिता का नाम दशरथ है मानो जैसे कोई छोटा बच्चा अपना इंट्रोडक्शन देता है वैसे राम उस राक्षस रमणी को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और वो कहते हैं ये जो अन्य है वो लक्ष्मण है और यहाँ दूसरी एक है श्री जिसका नाम सीता है अरे पूछते आप कौन हो आपका नाम क्या है आप कहा से आए हो तो कहते हैं मैं रावण की बहन हूं मेरा नाम शुभ है और वो कहती है कि हम दोनों प्रेम करने के लिए बहुत अच्छा जोड़ा होगा शुपन का कहते मैं और आप प्रेम के लिए प्रिय और प्रियतम बहुत अच्छे बनेंगे तो मैं आपसे आसक्त हो गई हूँ आपके रूप सौंदर्य को देखकर ही मेरा पूर्ण मन आपकी ओर मोहित हो गया है और उन्होंने कहा मैं, मैं तो इच्छा रूप इच्छा के अनुसार रूप धारण करने की शक्ति है जिसके द्वारा मैं कहा भी भ्रमण कर सकती हूँ और मैं सारे सुख आपको प्रदान कर सकती हूँ आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए मेरा हाथ ग्रहण कीजिए मुझे आपको स्वीकार कीजिए और ये जो सीता दिख रही है ना इसको मैं निकाल लूंगी हाँ चिंता मत करो लेकिन आप मुझे स्वीकार कीजिए और तब उस समय वो कहती है कि हम रति क्रीड़ा आदि में व्यस्त हो जाएंगे तो उस समय राम कहते हैं सीता को बुलाया कहा कि देखो वैसे मैंने मेरा पहला विवाह हो गया है अर्थ में अच्छा नहीं लगेगा सवत, सवत कहते ना के साथ रहना उचित नहीं है है तुम कैसे रहोगे तो इससे अच्छा मेरे दूसरे भाई हैं जो बड़े तपोधन हैं मुझसे भी ज्यादा सुंदर है और वो सदा अपने लिए सुंदर स्त्री के ताक में रहते हैं राम बड़े चलाक है उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि वो अविवाहित है वहां वर्णन आता है ऐसे नहीं कहा कि वो वह आश्रम में नहीं है उन्होंने खा कि लक्ष्मण कि की ओर जाती है और लक्ष्मण को देखे कहते मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ लक्ष्मण को सब कुछ समझ में आया इसको भेजा है शायद राम ने मेरे पास भेजा है तो उसने सोचा राम ने मेरे पास भेजा है तो कहती है कि कि है सुंदरी सुंदरी कहते हैं लक्ष्मण आप पहले से ही आपका जो मन है राम के ऊपर लगा हुआ है तो आप क्या करो फिर से उसी के पास जाओ आ, और आपका सुंदर सौंदर्य इतना है लक्ष्मण कहते हैं वो सीता का सौंदर्य कुछ भी नहीं है आपके सामने अभी इसको बड़ा यह लगने लगा अभिमान आने लगा कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रेम राम के लिए बहुत है आप चले जाओ उनके पास और जब तुम्हारा प्रेम राम देखेगा तुम्हारे जो हाव देखेगा शारीरिक राम पिघल जाएगा वो चीता को सीता को अभी छोड़ के तुम्हारे पास आएगा अभी इन्होंने उसके पास भेजा तो फिर राम के पास जब वो आती है तो वो प्रार्थना करने लगती है कि मैं आपके साथ रतिक्रीड़ा करनी चाहती हूँ राम फिर से कहते हैं कि आप क्या करो लक्ष्मण के पास जाओ मानो वो कह रहे हैं आप फुटबॉल की तरह मुझे यहाँ से वह घुमा रहे हैं या आप लात से फुटबॉल वहां मारता है कोई दूसरा मारता है तो वैसे ही इन दोनों का कार्य चल रहा था कहते अभी मुझसे सहा नहीं जा रहा है आप वो क्रोध आने लगा कहते मुझे क्रोध आता है तो मैं इंद्रा आदि को भी खाने की क्षमता रखती हूँ तो क्या हो दो तीन लोग हाँ उसने बहुत बड़ा रूप धारण कर दिया और अट्टहास करते हुए सीता का पास गए कि तो इसी के कारण हो रहा है हाँ तो उसको खाना चाह रहे थे तो लक्ष्मण ने क्या किया दंड देने की तत्परता दिखाई राम ने जैसे कहा लक्ष्मण ने तुरंत ही उसके जो नाक है और कान है उसको काट डाला और तड़पती हुई रक्त बहाती हुई दौड़ती हुई हाँ जो खर और दूषण जहा निवास कर रहे थे जो साउथ इंडिया में जो उनका अड्डा था आतंकवादियों का जिस उस दिन में कह रहा था दो स्थान इन्होंने बनाए थे जहां से पूरा आतंक फैलाते थे, थे तो वह जहाँ खर दूषण का जो पोस्ट था वहां ये दौड़ते तड़पते रोती हुई रक्त बहाती हुई पहुंच गई रात को नौ बज गए थे लेट में पहुंची वहां बल्कि शुभ का अर्थ क्या है जिन स्त्रियों की नाखून बहुत लंबे लंबे होते हैं उनको क्या कहा जाता है शिपनक कहा जाता है तो मैं एक बार ऐसे शुपनका का वर्णन कर रहा था किसी जगह तो बहुत सारी माताएं थी एक दूसरे के नाखून देखने लगी <laughs> तो शुपनका का नाम इसलिए पढ़ा गया दिया है क्योंकि उनकी ना नाखून कैसे थे लंबे लंबे बड़े बड़े थे कुछ आचार्य थे सूप की तरह थे गांव में सूप देखा होगा धान के लिए यूज करते हैं तो वो ऐसे बड़े बड़े नाखून थे तो ऐसे जाती है। और सारा वार्तालाप कहती है कहती है कि आपको किसने मारा है वो कहते दो आ, लोग आए हैं जिन्होंने मारा बल्कि एक खर दूषण ये रावण ने इनको रखा था खर का अर्थ क्या है गधा आ, खर और दूषण का अर्थ क्या है जो दोष देखता है वो दूषण है ये दो ही नहीं थे चार थे वहां खर दूषण अकंपन और त्रिशरा ये चार थे वहां तो ऐसे चार वहा निवास कर रहे थे तो इन्होंने कहा आपको भेज देते हैं। खर ने पूछा किसने किया किसने तुम्हें इस मृत्यु को छेड़ा है आपने मृत्यु को किसने छोड़ा है तो वो बोलने लगी कि ये जो दो राजकुमार है जिन्होंने ऐसा बड़ा ऐसी दशा मेरे की है आप जाइए और उनका करके वो मांस मुझे राक्षस उनको राम के पास जाते मारने के लिए युद्ध करने के लिए तो ये श्रपण का पेड़ के नीचे खड़े होकर देखते कि अभी कुछ स्पेशल होने वाला है हाँ वे भगवान राम कहते लक्ष्मण तुम कंदरा में लेके जाओ सीता को अभी मैं देखता हूं तो इन चौदह हजार आ, जो आसुर थे उनको मारते हैं धीरे धीरे खर दूषण भी आते हैं उनको भी मारते हैं और त्रिशरा को भी मारते हैं और फिर एक ही बचता है वो कौन थे अकंपन अकंपन शब्द का अर्थ है कि जो कभी कंपित नहीं होता जिसको कंपन नहीं होता उसको अकंपन कहते हैं लेकिन ऐसा अकम्पन बहुत रोते चिल्लाते दौड़ते हुए चला गया रावण के पास और रावण के पास जाकर बोलने लगा अभी रावण उसको देख रहा था और अकम्पन रावण को देख रहा था रावण को आश्चर्य हुआ कि ये कभी कांपता नहीं है आज इसको कंपन कैसे हो गया आ, कहा कि हे अकम्पन तुम्हारा नाम अकम्पन है लेकिन आज कंपन क्यों हो रहा है रावण देखकर ऐसे पूछ रहे है कहते हैं तो मुझे डिटेल में बताओ भक्तो भागवत में वर्णन आता है परीक्षित महाराज कुछ भी कृष्ण से संबंधित सुनना चाहते हैं तो हमेशा है, तो रावण ने बोला थोड़ा विस्तृत बताओ सब कुछ उन्होंने बोला युद्ध आदि का वर्णन किया उन्होंने कहा शिवजी भी विष्णु भी उस राजकुमार के साथ युद्ध करने के लिए जाएंगे ना तभी उनको हरा नहीं सकते रावण पूछता है सब मारे गए वो तीनों भी मारे गए इतने बड़े बड़े थे चौदह हजार राक्षस भी मारे गए तुम तो कैसे अकेले उस उसमें बाहर निकल के आ गए कहते मुझे एक युक्ति उसमें सोची कि रावण कभी श्री का वध नहीं करते हैं तो मैंने देखा उस समय श्री का रूप धारण किया मैंने और वहां श्री का वेश धारण करके भाग के आपके पास चला आया तो कहते कि एक उपाय है जिसके द्वारा आप राम को मार सकते हैं कि राम की जो पत्नी है अति लावण्यवती है और उसको आप उठा लोगे तो क्या होगा राम अपने आप ही मर जाएंगे आग में अपना प्राण त्याग देंगे सीता के विराह में तो ये सोचकर रावण तुरंत ही सुवर्ण रथ लेता है और समुद्र को पार करके उसका जो एक अनुच्छर है मारिच रावण मॉरिशस पहुंचता है हा मॉरिशस पहुंचता है रावण वहां मारिच था और मारिच अभी राक्षस नहीं रहा मारिच अभी भक्त बना था मारिच ने हरे कृष्ण महामंत्र का जब शुरू किया था हरे कृष्णा हरे कृष्णा जोर से हरे हरे, हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, राम, राम, राम, राम, और ये सही है मारिच क्योंकि भगवान ने जो मानव आश्र चलाया था भगवान का जब आश्र लगा और वो वहां पड़ा तो भगवान के आश्र के कारण क्या हुआ उसके देह में भगवान के प्रति जो भक्ति की भावना जागृत हो गई थी मारिच के हृदय में तो ऐसा वर्णन आता है कि महारिज वहां और भगवान का नामोच्चारण करता था अभी उसने कुटिया आदि बनाकर भजन कर रहा था और ये वहां पहुंच जाता इसलिए है इसलिए दक्षिण भारत के आचार्य इसके ऊपर लिखते हैं दक्षिण भारत में रामानुजा संप्रदाय में आप दीक्षा लेते हो तो दीक्षा के समय में आपके यहाँ क्या है जो च, चक्र है और इनके जो चिन्ह है शंक आदि है हाँ उनके चिन्ह अंकित किए जाते हैं हाँ तो उसी प्रकार से ये अस्त्र उनके ऊपर लगा था जिसके कारण अभी उनके हृदय में नाम आदि वो भगवान का लेते थे तो मारिच गए उनके पास ये रावण गए मारिज के पास काम मुझे ऐसे ऐसे करना है वो कोई राम नाम का है उन्होंने मेरी बहन को ऐसे मारा था आश्रो को मारा और उनकी जो पत्नी है उनको उठाना है मारिज कहता है ऐसी बुद्धि आई तो ऐसी तुम्हारे पास हाँ जिसने बताया वो तुम्हारा असली शत्रु है तो कभी भी जाओ मत कभी भी ऐसा सोचो नहीं आप क्या करो शांति से चले जाओ तुम्हारे पास इतनी सारी पत्नियां हैं उनके साथ रहो और उनके साथ अपना सुख उपभोग करो तो ऐसा उनको बोला तो वो रावण चले जाते हैं रावण चले जाने के बाद वो समय फिर से जो शुभ है वो रोती बिलकती हुई विलाप करती हुई आती है विषाद होकर अपने हृदय में बड़ा विषाद धारण करते हुए कहती है हे आसुरेन्द्र हाँ आसुरों के राजा इंद्र शब्द का राजा आसुरेन्द्र हे आसुरों के राजा आपको शायद बहुत बड़ा गर्व होगा कि आप ही सबसे सबसे शक्ति संपन्न हो लेकिन मैंने देखा है कि आपका भी नाश करने वाला एक व्यक्ति है आप हो सकता है कि तीनों जगत में सारे शत्रुओं का नाश करने का सामर्थ्य रखते हैं लेकिन अभी वो नहीं होगा अभी राम यहाँ आए हैं और वो पंचवटी में है देखो देखो मेरी ये दुर्दशा मेरी ये जो दुर्गति है उन्होंने की है और आ, मैं, मैं सारे सुखों से दूर हो गई हूं तो ऐसे जब उनको बोला आप और उन्होंने कहा कि मेरे दुख को दूर करो आपसे याचना करती हूँ तो राम ने कहा मैंने सुना है रावण ने कहा कि मैंने सुना है कि उनकी एक पत्नी है सीता नाम सीता नाम नाम की। जैसे का सुना, ये बोली, ये ऐसे एक्टिव नहीं हो सकता। इसको थोड़ा एक्टिव करती हूँ काम के वशुभुत रहता है और इसको थोड़ा उसका लावण्य आदि का वर्णन करूंगी तो काम के वश में होकर कामाभित होकर यह शीघ्रता से जाएगा और सीता का हरण करेगा और राम के साथ शत्रुता धारण करेगा तो ये उनको बोलती है कि ये जो सीता है ये बहुत ही सौंदर्यती हैं बल्कि रावण कहता है कि उन दोनों को मार के जो रक्त की धारा निकलेगी उससे तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा है मेरी बहन सुपन तो ये आनंदित हो जाती हैं उसने राम का वर्णन किया फिर सीता का वर्णन किया कि सौंदर्यवती है देवताओं की स्त्रिया राक्षसों की श्रिया किन्नौरों की श्रिया, श्रिया गंधर्वों की श्रिया यक्षों की श्रिया पार्वती लक्ष्मी जितने नाम उसको याद आ रहे थे सारे ले लिए हैं। कहते सरस्वती आदि सब सीता के सामने क्या है नगण्य है सीता कितने अधिक तुलना में उनसे कितने अधिक रूप से सुंदर है और वो आपके लिए पत्नी के रूप में योग्य है और उसी के लिए योग्य वास्तव में आप पति हूं और वो जब आएगी आपकी पत्नी बनेगी तो लंका की शोभा और बढ़ेगी ये सुनके रावण एक्टिव हो जाता है तुरंत अपना स्वर्ण रथ लाता है तुरंत मारिच के पास जाता है और कहता है मारिच उनके मंत्रित है कहा कि मैं माया से सीता का हरण करना चाहता हूं आप मेरे साथ चलो और माया मृग बनो माया मृग बनने के लिए कहते हैं जब सीता को लाने की प्रार्थना इन्होंने किए थे जब आप, आप क्या करोगे माया मृत बनके इन दोनों को दूर ले जाओगे तो मैं सीता का अपहरण करूंगा और उसको यहां ले और यदि इसमें सफल हो जाएंगे ऐसा करो तुम मेरे लिए मैं तुम्हें आधा लंका दे दूंगा आधा राज्य दे दूंगा मार, मारिच कहते हैं विनाश काले विपरत बुद्धि ऐसा वाक्य था मारिज का मारिच कहते हैं कि आपको तो अपना विनाश करने की सूझी है ऐसा विनाश ऐसी बुद्धि कहां से आ गई मुझे पता है बाल्यकाल में है, मैंने मुझे से से ही मारा मारा था इतना जोर कि अभी तक अभी तक उसका दर्द भुगत रहा हो एक बड़ी अच्छी बात मारिच ने बोली मारिच कहते हैं, राम ने जो मुझे मारा है तो जब से ये राब्द र रा से, रा से शुरू होने वाला शब्द जब सुनता हो तो दर्द और बढ़ता है मारिच ने चार नाम लिए पांच नाम लिए मारिच कहते हैं रथ रमणीय रवि रति, रत्न ऐसे र से शुरू आने शब्द सुनता हो तो ये जो पेन है जहां ये लगा था मानव आस्त्र, वो और दर्द बढ़ता है कहते अभी वो दर्द बढ़ता भी है, कहता है और वो कहता है कि वह सुन के भयभीत हो जाता हूं कांपने लगता हूं तो कहते हैं यह सुपनखा का भद्दा रूप है हा? उसने ही अपराध किया होगा उनके प्रति ये राम आदि वैसे काट नहीं काटेंगे उसका हाँ कहते मैं नहीं बचूंगा मैं बचूंगा नहीं तो फिर तुम्हारे आधे राज्य का लाभ ही क्या है मुझे हाँ तो कहते फिर ये क्रोधित हो जाता है रावण तलवार निकालता है मारने के लिए तत्पर होता है मारिज कहता है ऐसे कामी व्यक्ति के हाथ से मरने से अच्छा है चलो यात्रा शुरू करते हैं है। है। है तो गति गति तो है। और वास्तव में ये दोनों पंचवटी में जाते हैं और ये काम बुद्धि से लिप्त जो रावण है आ, वो निकल पड़ता है आगे ये दोनों पूछते हैं पहुंचते हैं अपने माया के कारण ये जो आ, एक माया मृत का रूप धारण करता है, इस का वर्णन बहुत से किया है। बनने मात्र से पूरा जो है सुनहला हो गया इतनी आभा सब जगह चारों ओर फैल गए थे मानो और उस हरेक उस मृग के हर एक अंग का वर्णन आया है वाल्मीकि मुनि के द्वारा वो कहते हैं उस आ, उस हिरण का जो नेत्र है इंद्रनील मणि के समान थे और उसकी भव्य प्रवाल के समान थी वज्र के समान उसके सिंग थे उसके शरीर में जो धब्बे थे मानो रत्न ही रखे हो रत्न से जड़ित किया हो और उसके जो खोर थे वो सिल्वर के थे ऐसा ऐसा वर्णन आया है माया मृग मानो की सारा सौंदर्य इसी में आ गया है जैसे राम ने सीता को देख के बोला था ना कि सारा सौंदर्य ब्रह्मा ने डाल दिया है उसी प्रकार से इन्होंने कहा ऐसे वर्णन आता है कि मानो सारा सौंदर्य इसमें डाल दिया है और ऐसा माया मृत माया मृग बन के भ्रमण करने लगा आपने कांति के द्वारा उसकी कांति जब फैलती थी सारे मयूर नाचने लगते थे कभी वो सुनहेला हो जाता कभी वो इंद्र धनुष्य के जो सारे कलर्स है उसको ले आता कभी पास में रहता कभी दूर जाता कभी छुप जाता कभी पर्णशाला के आगे घूमता पर्णशाला के आगे विचरण करने लगा खेलने लगा उसी समय अपने का करते हुए सीता देवी अपने वह वाटिका से बाहर आती है पुष्प चयन करने के लिए और उसकी दृष्टि इस माया के ऊपर पड़ती है और उस माया को देखकर भगवान राम से कहती है हे नाथ हे मेरे प्रिय नाथ मैंने एक आद, एक मुझे एक अद्भुत दिखाई दे रहा है जो कभी देखा नहीं है मुझे उसके चर्म पर शयन करने की इच्छा हो रही है और दूसरी चीज क्या बोली कृपया इसको मार दीजिए उसका चर्म ले आई है फिर दूसरा वो कहती नहीं नहीं इसको मारिए नहीं इसको जीवित पकड़ के लाइए क्योंकि हमारा वनवास अभी कुछ ही दिनों में कुछ ही महीनों में खत्म होने वाला है जल्दी सम, समाप्त होने वाला है इस सुनहेले मुग को हम अयोध्या ले जाएंगे और ये जो मृग है अयोध्या वासियों को दिखाएंगे ऐसा उन्होंने बोला था सीता देवी ने भगवान राम ने कहा भगवान राम मन में सोच रहे थे अरे मैंने चौरासी लाख योनियां बनाई हैं मैं सभी योनियों को देख रहा हूं ये ऐसा मृग है नहीं उसमें ऐसा मृग चौरासी लाख योनि में इंक्लूड नहीं है आ, इस सीता देवी के समझ में नहीं आ रहा था हम मानो तो भगवान राम ऐसा जब सोच रहे थे अभी क्या करें हाँ पत्नी अभी आई है वन में लाया है पहली बार कुछ मांगा है नहीं विवाह तो कुछ मांगा नहीं फिर वन में ले आए सब प्रकार के कष्ट दिए और इतना सब होकर श्री जब पहला कुछ डिमांड करती हैं तो राम को लगा कुछ नहीं मांगा अभी पहला इसका पूरा करता हुआ भगवान कहने लगे सोचने लगे माया मृग है और मुझे लग रहा है कि ये मायावी राक्षस यह माया विश ये वो हो सकता है भगवान राम ने ये सोचा और फिर मैंने पहले तो नहीं सोचा मृग है ये मारे शादी है लेकिन भगवान राम उसके पीछे दौड़े लक्ष्मण को कहा मैं इसको जल्दी ले आता हूं ऐसे कितने मृग को मैं मारता रहता हूं तो अपना धनो शादी लेके दौड़ने लगे उसके पीछे पहले तो पकड़ने का प्रयास किया यहाँ पकड़ होता था गायब होकर दूर दिखाई देता था, वहां से किसी के पीछे नजर आता था। उसके बाद ऐसा दौड़ते कितने दूर गया भगवान राम समझे की यह माया मृग है फिर उन्होंने कहा यह मारी छे तुरंत अपना ब्रह्माश्रम अभी उसको मारने के लिए भी ब्रह्माश्रम हाँ एक ऐसा आश्र इस्तेमाल किया जिसके द्वारा उसके ऊपर प्रहार किया और प्रहार करके आ, वो वो वो मृत हो जाता है है है मरते मरते जोर जोर से है। है वो से चिल्लाता और चिल्लाते हुए क्या कहता राम राम हा? ऐसे ऐसे राम राम का नाम उच्चारण करता है और ये भी कहता है कि आप मुझे मैं मैं संकट में हो तो मेनली तो राम आदि का उच्चारण करता है और यह जब आवाज यहां दोनों सीता देवी और लक्ष्मण सुनते हैं तो ये भयभीत हो जाते हैं भयभीत होकर कंपा सीता देवी तो ऐसे कापने लगती हैं, भयभीत होकर सीता देवी वाल्मीकि कहते हैं, ऐसा जब आवाज की ध्वनि सुनी सीता देवी मूर्छित तो होकर गिर पड़ती हैं, और वो कहती हैं, उनको उठती हैं, तो कहती हे लक्ष्मण ये कैसे आर्त ध्वनि है ये राम की आर्त ध्वनि मुझे लग रही है आ? तो आप विचलित नहीं हो रहे हो आप भयभीत नहीं हो रहे लक्ष्मण आप दुखी नहीं हो रहे हो तो लक्ष्मण तो जानते थे लक्ष्मण जानते थे कि राम के साथ ऐसे नहीं होगा ये जरूर आसुर की आवाज है राक्षस की आवाज है और इन्होंने कहा मेरे नाथ वन में अकेले हैं, करंदन कर रहे हैं पुकार रहे हैं लक्ष्मण लक्ष्मण कहकर पुकार रहे थे जो मारिच ने जो आवाज निकाले थे तो उन्होंने कहा मेरे जो नाथ है वो पुकार रहे हैं आप क्या कीजिए जल्दी जाइए तो लक्ष्मण कहते नहीं मैं जा नहीं सकता क्योंकि हे माता भग राम मुझे आपकी रक्षा करने के लिए यहां मुझे छोड़कर गए हैं मैं आपकी रक्षा आपको आपके लिए छोड़कर नहीं जा सकता तो इतना अधिक क्रोध आता है सीता देवी को और सीता देवी बहुत गुस्से में बोलती है बल्कि लक्ष्मण ने कहा कि यह दैत्य की ध्वनि है मैं आपके छोड़कर नहीं जा सकता सीता देवी का रोष आगनी आंखों में पूरा ऐसे लाल हो गया था ओट उसके फड़फड़ाने लगे थे क्रोध से युक्त होकर लक्ष्मण की बोलने लगे, तुम कैसे राम भक्त हो अब हाँ मुझे नहीं लग रहा है तुम राम भक्त हो तुम मुझे लग रहा है तुम नीच हो तुम कैसे नीच व्यक्ति हो अभी तक चुप बैठे हो और तुम शायद पापमय व्यवहार करने की भावना तुम्हारे हृदय में आ गई है तुम लग रहा है मुझे प्राप्त करना चाहते हो राम को अलग करके इसलिए तुम वन में मेरे राम के साथ आए हो और या तो कई कई के जो सुत है हां मुझे इस प्रकार से राम जाने के बाद मुझे उनको अर्पित करना चाहते हो ऐसे ऐसे कटु वचन बोले हाँ तो ये सुनकर जो लक्ष्मण है उन्होंने अपने कानों पर हाथ रखें। उन्होंने कहा सीता कहती है यदि आप नहीं जाओगे तो मैं इस गोदावरी में कूदकर अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी लक्ष्मण क्षुब्ध हो जाते हैं और वो बोलते हे वन देवताओं आप सब लोग सुनो वहां के वृक्ष आदि सुनने लगते हैं पशु पक्षी सुनने लगते हैं। देखो इस सीता देवता क्या बोल रही है कितने कठोर वचनों का इस्तेमाल कर रही है लक्ष्मण बहुत जोर जोर से करंदन करने लगे और रोने लगे और उन्होंने कहा यहां रहना मेरे लिए अनुचित है उन्होंने कहा यहां से मुझे चले जाना चाहिए और उन्होंने वो चलने के पूर्व कहते माता मैं यहां से चला जाता हूं और शीघ्रता से आपके पति को मैं वापस ले आऊंगा तो उन्होंने जाने के पूर्व सात रेखाएं खींची और कहा इसको पार मत करना कोई पार करेगा तो उसका सर फट जाएगा और अग्नि से भी प्रार्थना के लक्ष्मण ने क्या आप इसकी क्या करो रक्षा करो तो यह जब देखा तो रावण तैयार ही था रावण किसके वेश में आया था साधु भिक्षु के वेश में आया था तो रावण एक कपट सन्यासी के वेश में आया था जिसने दंड कमंडल तिलक आदि उसने धारण किया था और कुश जब आप आध्यात्मिक पवित्र कार्य करते हो तो आपके यहां उंगली में कुछ धारण करते हो तो उन्होंने कुछ हाथ में धारण किया था जने वो धारण किया था रुद्राक्ष की मालाएं धारण किए थी गेरुए वस्त्र उसने धारण किए थे जप माला भी थी उसके बाद जप करने के और हाथ में टूटा फूटा छंत्र अपने सर में धारण किया था मंत्रों का उच्चारण गुनगुनाता वो आ रहा था और ऐसे लग रहा था कि वो थका है और वृद्धावस्था से पीड़ित है जरा से पीड़ित और ऐसे करते करते रावण जब आया तो रावण के मुंह से हरिहरी का उच्चारण हो रहा था क्या उच्चारण हो रहा था जोर जोर से हरी हरी और से बोलिए और हरिहरी रावण उच्चारण मतलब ड्रामा करना है तो पूरा प्रॉपर्ली करना है आ, मानो पूरा परफेक्ट साधु बना हुआ था नाम लेने में हरिहरी का नाम लेने ब्राह्मण था उसके ब्राह्मणत्व का और उसके विद्वत सारे वेद में निवास करते थे हमें लगता है कि रावण बड़ा राक्षस है रावण जैसा ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान किसी के पास नहीं था वेद सब प्रकार का ज्ञान रावण रखता था बड़े बड़े यज्ञ हवन सब कुछ करता था लेकिन क्या है काम तुरहा काम हो गया था और जिसके कारण गीता में कृष्ण भी कहते हैं जब व्यक्ति काम से अभिभूत हो जाता है तो ज्ञान भी क्या होता है काम से ढक जाता है अवृत्त ज्ञान में कहते कि अवृत्त ज्ञान में आवृत्त तो हो जाता है हाँ जिसके द्वारा व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो ऐसे रावण वहां जाते हैं और सीता देवी के परणशाला के नजदीक होते हैं सीता उनका सत्कार करती है बाहर आके उनका पूजन करती है और वो कहता है कि हे देवी आप ऐसे दुर्गम में लिए कैसे हो आप तो एक कोई रति कामदेव की जो रति लगती हो या लक्ष्मी या भारती लगती हो और ये रावण सीता के सारे सौंदर्य का वर्णन करता है वहां वर्णन आता है उनके शारीरिक सौंदर्य का उनके वाणी का और मानो ऐसा बोल रहा है रावण इतना मधुरता से बोल रहा था कि अमृत बह आया हो बल्कि वो रावण सीता को कहता है कि हे सीते कहते हैं कि हे देवी आपकी वाणी तो सुधा के समान है मतलब अमृत के समान है हे तरुणी, जो भी तुम्हारा आलिंगन करता होगा वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष है लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप यहाँ क्यों हो हे देवी आप कौन हो मुझे आप बताओ तो सीता देवी पूरा वृत्तांत बताती है अयोध्या आदि जो भी है और सीता देवी कहते कि आप कौन हो आपका नाम आदि क्या है तो रावण कहता है मैं लंका पति हूं अभी कोई मुनि वगैरह का नाम भूल ही गया था अभी ओरिजिनल स्वरूप में बोल रहा था कि मैं लंका पति हूं राक्षसों में श्रेष्ठ विश्व विश्ववा का मैं पुत्र हूं और तुम्हारे सौंदर्य के बारे में मैंने सुना था केवल सुना ही था लेकिन वास्तव में मैं आज देख रहा हूं आकर तुम तो सौंदर्य की खान हो तुम हे देवी मेरे साथ चलो सीता ने जैसे सारे वाक्य सुने सीता देवी डर गई और सीता देवी उत्तर देने के लिए तत्पर हो गई वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि सीता देवी ने अपने हाथ में तृण ले लिया तो आचार्य गण कहते हैं कि तृण क्यों लिया सीता देवी ने मानव बोलते समय वो बता रहे कि तुम तो एक तृण से भी नीच हो तृण की कुछ वैल्यू है आ, जो तृण होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है हाँ, रोड में ऐसे पड़ा रहता है हम उसके ऊपर चलते कभी सोचते नहीं हैं मानो उसको कर बोल सीता देवी ने फिर हाथ में लिया और बोलने लगे लगे कि आ, कहने आ, कि कहने तुम क्या मुझे पतिव्रता के रूप में मान नहीं रहे हो और तुम्हारा इस प्रकार का आचरण करना क्या उचित है कहा कि जिस प्रकार से आ, देवताओं को योग्य में आवृत्ति अर्पित की जाती है वो तो कुत्तों के लिए दुर्लभ होती है उसी प्रकार से मैं तुम्हारे लिए दुर्लभ हो, तो हो सीता देवी ने क्या कहकर संबोधित किया वो उसको कि तुम कौन हो कुत्ते हो फिर सीता देवी कहती है कि तुम राम के हाथों जल्द ही मारे जाने वाले हो जाओ हाँ युद्धकरण मिलना है तो राम से मिलो सीता देवी तीन प्रकार का वर्णन करते कहती है कि मेरे राम सिंह के समान है और तुम तो एक सियार के समान हो मेरे राम गरुड़ की भांति के समान हो मेरे राम समुद्र के समान है तुम एक गंदे नाले के समान हो ऐसी वार्तालाप हो रहा था रावण का भी क्रोध आनावर हो गया और जैसे रावण को क्रोध आ गया उसका मूल ओरिजिनल रूप प्रकट हो जाता है आ, वैसे ही है हाँ हमारा असली रूप देखना है जब कोई हमारा अनादर करता है हाँ तो पता चलना चाहिए पता चलता है कि हम कौन हैं तो पता चलता है ओरिजिनल हम राक्षस है या राम के भक्त है हाँ तो ऐसा राक्षस रावण को जब ये क्रोध में वचन सुने वो क्रोध में आग बबूला हो जाता है और खड़ा मत खड़ा ही था और फिर ओरिजिनल रूप में आता है अपनी बीस बुझाएं प्रकट करता है और 10 सर ये देखकर सीता देवी मुरछित मुझे लगा यह साधु है लगा लंकापति चलो कोई राजा होगा लेकिन ये तो पूरे 20 भुजाओ वाला 10 सर रखने वाला इसको देखकर सीता देवी भयभीत हो जाती है और मुरछित होकर गिर पड़ती है रावण उसको उठाता है अपने रथ पे डाल के निकल पड़ता है वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि सीता देवी की जो वेणी है वो खुल गई थी उसका रत्नों का हार उनके गले से टूट रहा था सीता देवी का शरीर कांप रहा था और वो आकाश मार्ग से उसको लेके जा रहा था जब आकाश मार्ग से उसको लेके जा रहा था सीता देवी को तो उस समय सीता देवी की जो मूर्छा है वो वापस आ जाए मूर्चा अवस्था से वो बाह्य अवस्था को प्राप्त होती है और वो शोक करने लगती है जानक देवी सीता देवी कहते कि हे राम मैं आपकी पत्नी हूं ये जो आसुर है मुझे ले जा रहा है मेरी लज्जा की आप रक्षा कीजिए मेरी लाज को बचाइये और वो अपने आप को कोसने लगे कि मैंने मृग को क्यों देखा सुबह मैंने क्यों भेजा मेरे प्राणेशम को क्यों मैंने लक्ष्मण को अपर शब्द कहे ये सारे अपर शब्द आदि का ये सब का क्या है यही फल है मेरे अपने आचरण का ये कर्म फल है जिसको मैं भोग रहे हे हे वृक्षों, वृक्षों वृक्षों फिर करने लगे। जोर-जोर से सीता माता को संबोधित करते हुए कहने लगी कि सारे मेरे इस आक्रोश को आप क्या कीजिए राम जब आपके पास से गुजरेंगे तो राम को बताइए तो इस शोक ग्रस्त से हम हाँ मानो सीता देवी बहुत क्रंदन कर रही कर रहे थे और तो इसका जो आक्रोश है क्रंदन है विलाप है उसको देखकर वह मुनि कहते हैं कि उस समय गोदावरी नदी का प्रवाह रुक गया सारे प्राणी एक जगह स्थित स्तब्ध हो गए वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया हाँ तो इस प्रकार से सारा स्तब्ध हो गया था वातावरण और सीता माता आक्रोश कर रही थी तो जटायु ने सुना एक शब्द हाय रघुनाथ आ, उसके विलाप में विलाप में तो कई शब्द आते हैं एक शब्द उन्होंने सुना हाय रघुनाथ हाँ तो उनकी ये जो आर्त उन्होंने सुने तो इसने ये बैठे हुए थे जटाई एक जगह अपनी चोर सर ऐसे इधर उधर घुमा के वो देखने लगे कि आवाज कहा से आए है तब वो तत्पर हो गए उसने देखा कि ये आसुर सीता देवी को लेके जा रहा है तो तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो गए उन्होंने कहा मैं मेरे राम के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तत्पर हूं ये वास्तव में भगवान राम के भक्तों का हाँ, ये इतना बड़ा सैक्रिफाइस है भगवान राम के लिए तो ऐसे जब जटायु ने सोचा कि मैं मर मरने के लिए तत्पर हूँ उड़े तो जैसे वो उड़े परवत टूटने लगे उनके मुख में मांस का टुकड़ा था उसको थूक देते हैं क्योंकि वो प्राणी और नखों में कई सारे शेर थे, थे उनके कई सारे मृग आदि थे उनके आसपास जिनको मारा हुआ था इन छोड़कर वो निकल पड़ते हैं और उनकी पंखों से पवन इतना बहता है जिससे हजारों वृक्ष गिरने लगते हैं जटायु जोर से कहते हे राक्षस ठहरो ठहरो आगे मत बढ़ो तुम कहां लेके जा रहे हो सीता को मैं तुम्हें मारूंगा तुम्हें काटूंगा तुम्हें दंड दूंगा सीता को दुखी मत करो मैं आपसे छुड़ाऊंगा हाँ तो तुम बड़े वंश के हो ऐसा कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता है तो इस प्रकार से उन्होंने कहा हाँ कहा कि मेरे मेरे आयु हजारों वर्ष है हर वास्तव में हजारों वर्ष की आयु थी ये जो जटायु थे और उन्होंने अपने चोर से मारना शुरू किया उनके ललाट में उनके कंधों में मारा उनका नुकुट गिरा दिया धोजा गिरा दिया रथ को को तोड़ दिया दिया गिर पड़े के साथ नीचे सारथी मार दिया, फिर फिर से से उन्होंने क्या किया फिर से आकाश में विचरण करके सीता देवी को निकलने लगा और उस समय अपने खड़क से छटायु के पंखों को काट देता है पैरों को काट देता है और धरती पर गिर जाता है वो जो जटायु हैं और वो सोचने लगते हैं कि मैं सीता माता की रक्षा नहीं कर पाया हूं तो सीता देवी ने देखा जटायु भी मेरी रक्षा नहीं हो पाई मेरी नहीं कर पाया तो जैसे आगे आगे जा रहे थे तो वहां उनको ऋषिशृंग पर्वत नजर आया किशकिदा में है ऋषिशृंग पर्वत पर पांच वानर वहा घूम रहे थे सीता देवी की जो वस्त्रत है सीता देवी ने अपने सारे का एक भाग फाड़ा और उसमें जो भी आभूषण उनके पास अभी बचे थे उन आभूषण को डाला थोड़े बहुत आभूषण उसमें डाले और जो पांच वानर उनको नीचे दिखाई दे रहे थे उन आभूषणों को बांध के उन्होंने फेंक दिया नीचे और वो जो आभूषण थे जब उन वानरों के पास गिरे उन वानरों ने उन आभूषण को छुपा दिया हाँ रावण सीता देवी को लेकर अपने लंका में जाता है और लंका में जाकर उसका अपना ऐश्वर्य दिखाता है देखो तुम इसकी उपभोग करने वाली बनोगी तुम मेरी सबसे प्रिय रानी बनोगे कुबेर को दंडित करके जो उन्होंने पुष्पक विमान लाया था उन्होंने कहा वो पुष्पक विमान तुम्हारा हो जाएगा तो इस प्रकार के से अपने महल में ले जाता जाकर सब ऐश्वर्य सब कुछ उन्हें दिखाता है बताता है और वो कहा कि जो स्त्री में लाता हो जो मानती नहीं मेरी बात वो देखो उस कोने में एक जैल है वहां वो स्त्री तड़पती रहती है यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तो तुम्हें भी क्या करना होगा होगा। सीता देवी कहते हर हाँ तुम्हें।, तुम्हें, तुम्हें नहीं खत्म करेगा तुम्हारे जो बंधु बांधव आदि उनको खत्म करेगा रावण को बहुत क्रोध आता है क्योंकि रावण को वेदवती और इनके द्वारा शाप मिला था कि आप किसी स्त्री को के ऊपर बलपूर्वक उनको अपना बनाने का प्रयास करोगे छूकर तो आप विनाश को प्राप्त हो तो रावण डरता था तो रावण ने त्रिजटा को बुलाया जो राक्षसी है और ऐसे कहा जाता है कि त्रिजटा जो बिभीषण है उनकी शायद पुत्री है या कोई प्रमुख राक्षसनी है उनको बुलाया और उनको कहा कि इसको ले जाओ और अशोक वाटिका में रहो और प्रचार करो इसको क्या प्रचार करो कि ये मिससे शादी करने के लिए तैयार हो जाए विवाह करने के लिए तैयार हो जाए और एक साल का समय दे रहा हूं एक साल तक ये तैयार नहीं हुई हा? तो क्या करो कि इसको मार मारकर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ये राक्षसियों तुम सब मिलके इसके मांस को खा लो ऐसे बोल दिया था तो ऐसे उनको सब ले जाते हैं वो जो राक्षसनिया हैं और अशोक वाटिका में रखते हैं और अशोक वाटिका में सीता देवी को रखकर सीता देवी बहुत कष्ट का अनुभव कर रहे थे तो भगवान राम को दुख का अनावर हो रहा था भगवान राम लौट रहे थे मारिच को मारने के बाद और मारिच को मारकर भगवान राम को बहुत आनंद हो रहा था और जब भगवान राम वापस आ रहे थे देखा कि सियार अपशकुन नजर आ रहे थे रास्ते में आते आते ये तो खुद हंस रहे थे लेकिन सारे चिल्ला रहे थे और सामने लक्ष्मण को भी देखा लक्ष्मण ने देखा अरे तुम यहां क्यों आए हो मैंने तो सारे राक्षसों को मारा है उस राक्षस को मार दिया है तब लक्ष्मण सारी बात बताते हैं कहते मेरी गलती क्या थी सीता देवी ने मुझे ऐसे कटु वचन कठोर वचन बोलकर भेज दिया था भेज दिया रावण जो लक्ष्मण है वो वहां रोने लगे तब आश्रम की ओर राम आते हैं देखते कि यहाँ पक्षों का कलरव भी नहीं हो रहा है अभी इन दोनों को पता नहीं है कि सीता देवी नहीं है हर समय आसपास में इतने पक्षी आदि आते थे मधुर गान करते थे उन्होंने कहा पक्षों का कलरव नहीं है मुनियों का संचार आसपास नहीं हो रहा है मेरी बाई आड़क रही है और जो पर्णशाला में नजदीक देख रहा हूँ कुटिया वो कांती से रहित हो गई है और ऐसे लग रहा है कि सीता वहा नहीं है तो भगवान राम अंदर जाते देखते सीता नहीं है चिल्लाने लगते हैं लक्ष्मण हे, हे भूमि सुता लक्ष्मण भी कहा जाता है भूमि सुता भूमि भूमि भूमि की की पुत्री या कन्या लक्ष्मण को कहते सुता नहीं है लक्ष्मण यहां फिर कई बार यह भी सोचने लगे शायद पुष्पों का चयन करने के लिए गई है शायद हमें ढूंढने के लिए गई है ढूंढते ढूंढते उसको सही मार्ग नहीं मिला वो लेट हो रही है या फिर सरोवर में शायद जल क्रीड़ा कर रही हो या किसी बाघ को उसने देखा होगा और भयभीत होकर किसी वृक्ष के पीछे छुप गई हो हाँ तो ऐसे वो सोच रहे थे सोचते सोचते उन्होंने सो, और भी सोचा आ, कि अभी लग रहा है सूर्य अस्था चल की ओर जा रहा है लेकिन अभी जो सीता है मुझे नजर नहीं आ रही है फिर राम बहुत क्रंदन करने लगे राम का प्रलाभ असह्य था उन्होंने कहा हे तनुमध्य तनुमध्य का मतलब है हे पतली कमर वाली सिते इतनी देर हो गई तुम कहां हो शिव राजाओं हे कमलोचनी क्या आप दंडक वन में नहीं है हाँ तो इस प्रकार से बहुत वो विलाप करने लगे और वो शोक के सागर हाँ शोक का सागर है मानो शोक का सागर है और वहाँ शरीर रूपी नौका है जिसपे बैठ कर इस सागर को पार करना चाहते हैं तो इस प्रकार से रामायण में तो कई अध्याय में राम के शोक का वर्णन आया है हाँ और इस प्रकार से राम अत्यधिक शोकाकुल हो गए थे सीता देवी के लिए और राम पूरे वन में आसपास इधर उधर उनको खोजने लगे तो उनकी खोज जारी रहेगी कल और हम पुनः ये जो भगवान का चरित्र है उसका वर्णन कंटिन्यू करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे थोड़े ही समय में या आगे आने वाला जो कल का समय है उसमें हम ये जो अरण्य कांड है उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे अरण्य कांड और जो आगे आने वाला किशकिदा कांड है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम जोर से बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम राम रामायण महाकाव्य के वाल्मीकि महामुनि के सीताराम लक्ष्मण हनुमान के अयोध्या धाम के श्रेला प्रभुपाद के गौर प्रेम